ट्रस्ट इस देश में शुरू हुआ है अभियान के रूप में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी उसके अध्यक्ष हैं आचार्य श्री बालकृष्ण जी उसके महामंत्री हैं मैं उसका सचिव हूँ राष्ट्रीय सचिव हूँ ये अभियान 5 जनवरी 2009 से शुरू हुआ है और सारे देश में धीरे धीरे फैलता जा रहा है अभियान शुरू हुए मात्र 6 महीने हुए हैं लगभग लग ढाई लाख से ज्यादा हमारे इस अभियान में सदस्य हो चुके हैं अगले 6 महीने में साढ़े ग्यारह लाख से ज्यादा सदस्य हो जाएंगे ऐसा विश्वास है और अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ से ज्यादा सदस्य हमारे होंगे इसकी पूरी संभावना है। सारे देश में अभियान हमने क्यों शुरू किया? आजादी मिले हुए साल, साल हो गए, अभी की जरूरत क्या इस देश में ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई हैं कि हमको ये अभियान करना पड़ रहा है परम पूज स्वामी रामदेव जी का काम तो योग और प्राणायाम सिखाने का था फिर उन्होंने ये काम एक और क्यों शुरू कर दिया है क्या ऐसी आवश्यकता है क्या जरूरत है क्या मजबूरी है कौन सी ऐसी इमरजेंसी है इस देश में जो ये सब करना पड़ रहा है ये कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर देने की इस व्याख्यान में मैं कोशिश करूंगा और मेरे व्याख्यान के बाद अगर आप कोई प्रश्न करना चाहेंगे तो उसके भी उत्तर दूंगा अपने देश को आजादी मिले बासठ साल हो गए बासठ साल की आजादी के बाद भारत को अगर हम देखें तो कैसा भारत हमें दिखाई देता है इसका पिछले कुछ वर्षों से मैं अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं भारत कैसा है आजादी के बासठ साल के बाद अगर आप देखना चाहें तो आप भी देखें हमारे देश की सरकार हर 10 वर्ष में पूरे देश का एक सर्वेक्षण कराती है उसको हम जनगणना कहते हैं इसमें बहुत सारी बातें पता चलती है बीच बीच में सरकार कमीशन बनाती है कुछ आयोग बिठाती है वो अध्ययन करते हैं अभ्यास करते हैं और उनके तरफ से कुछ जानकारियां आती हैं। ऐसा ही अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने कमीशन बनाया था हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्होंने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री को एक जिम्मेदारी दी थी कि भारत की आर्थिक स्थिति का परीक्षण करें और विश्लेषण करें और पता करें कि आजादी के बासठ साल में हम कहां पहुंचे शायद प्रधानमंत्री ने ये सोचकर ये जिम्मेदारी दी होगी कि कुछ अच्छे परिणाम उसमें से आएंगे कुछ अच्छे डेटा मिलेंगे कुछ लोगों को जानकारी देने लायक सरकार के पास कुछ होगा तो कमीशन बना दिया एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को उसका अध्यक्ष बना दिया उनके सहयोग के लिए दूसरे अर्थशास्त्रियों को लगा दिया इन अर्थशास्त्रियों की टीम ने पांच सा, पांच साल तक काम किया पांच साल काम करके एक रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट का नाम है अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट वो रिपोर्ट हमारी संसद में जब आई तो सबके होश उड़ गए प्रधानमंत्री के होश उड़ गए वित्त मंत्री की हालत खराब हो गई हमारी सरकार में पिछले पंद्रह बीस वर्षों में या पच्चीस वर्षों में जो जो प्रधानमंत्री हुए हैं और जीवित हैं सबकी हालत खराब हो गई सबके सामने उस रिपोर्ट ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जिसका जवाब किसी के पास नहीं इस देश में कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो भूतपूर्व हैं लेकिन जीवित हैं जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे श्री इंद्रकुमार गुजराल जैसे श्री देवेगौड़ा एचडी डी देवेगौड़ा जैसे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसी तरह कुछ प्रधानमंत्री कुछ वित्त मंत्री इस देश में जीवित हैं जिन्होंने कई बार बजट बनाए हैं पंचवार्षिक योजनाओं को इस देश में लागू किया है हमारे देश में फाइव ईयर प्लान बनाने वाला एक बहुत बड़ा विभाग है जिसको योजना विभाग कहते हैं उसके बहुत सारे उपाध्यक्ष अभी भी जीवित हैं जिन्होंने कई बार दो दो बार तीन तीन बार पंचवार्षिक योजनाएं बनाई हैं उन सबके सामने इस रिपोर्ट में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि आजादी के बासठ साल के बाद इस देश की आबादी करीब एक करोड़ है और इस 115 करोड़ की आबादी में चौरासी करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में रहते हैं और उनकी गरीबी इतनी भयंकर है जो किसी को सुनने में भी बर्दाश्त नहीं होती रिपोर्ट कहती है कि आजादी के बासठ साल के बाद चौरासी करोड़ लोगों की गरीबी इतनी दारुण स्थिति में है इतनी खराब स्थिति में है कि एक व्यक्ति को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है इतनी हालत खराब है चौरासी करोड़ लोगों की अब चौरासी करोड़ लोग इस देश में हैं जो एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते उसी रिपोर्ट में और विस्तार से कहा गया है कि इन चौरासी करोड़ लोगों को और ज्यादा बंटवारा किया जाए तो 20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो एक दिन में पांच रुपए भी खर्च नहीं कर सकते पंद्रह से सोलह करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में नौ रुपए नहीं खर्च कर सकते करीब आठ से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में ढाई से तीन रुपए खर्च नहीं कर सकते बहुत लंबी रिपोर्ट है रिपोर्ट इस देश के योजनाकारों पर प्रधानमंत्रियों पर वित्त मंत्रियों पर एक करारा तमाचा है कि आजादी के बासठ साल के बाद भी चौरासी करोड़ लोगों की गरीबी ठीक नहीं हो पाती अब हम जरा इस रिपोर्ट की तुलना करें आजादी के समय से यह रिपोर्ट तो अभी 2009 के आसपास की है अभी ये पूरे देश के सामने आ रही है संसद में बहस हो रही है दो से थोड़ा पीछे चले उन्नीस में जब सरकार ने आजादी पाने के बाद पहली बार देश का सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि उस समय चार करोड़ लोग गरीब थे 34 करोड़ की आबादी थी चार करोड़ लोग गरीब थे अब उन्नीस में हमारे देश में चार करोड़ लोग गरीब थे 34 करोड़ की आबादी थी अब 2009 में चौरासी करोड़ लोग गरीब हैं और एक करोड़ की आबादी है जरा रेशियो निकालने की कोशिश करें हमारे देश में यह कहा जाता है और सारी दुनिया में यह माना जाता है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हुआ दुनिया में यूरोपियन था वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट था उसका नाम था जेके मालथस उसकी एक थ्योरी है मालथस थ्योरी वो ये कहता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही वैसे गरीबी बढ़ती है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही वैसे बेरोजगारी बढ़ती है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही भूखमरी बढ़ती है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है संसाधनों पर दबाव पड़ता है और संसाधनों का बंटवारा शुरू होता है और बहुत कम संसाधन ज्यादा आबादी के काम में लाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है वगैरह वगैरह लंबी बात है हम इस बात को जरा फिट करके देखे हमारे देश की स्थिति में कि जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है तो देखें जनसंख्या कितनी बढ़ी हम चौंतीस करोड़ थे उन्नीस में अब हम 115 करोड़ हो गए लगभग तीन गुनी जनसंख्या हमारी बढ़ गई या कहें तो साढ़े तीन गुनी बढ़ गई तो साढ़े तीन गुनी हमारी जनसंख्या बढ़ गई तो गरीबी कितनी बढ़नी चाहिए लगभग साढ़े गुनी तो चार करोड़ हम गरीब थे तो 12-15 करोड़ होना चाहिए गरीबी तो चौरासी करोड़ की हो गई मतलब क्या है जनसंख्या तो साढ़े तीन गुनी बढ़ी गरीबी तो 21 गुनी बढ़ गई यहां तो माल्थस भी फेल हो गया उसी रिपोर्ट में बेरोजगारों की बात कही गई है हमारे देश में बेरोजगारों की स्थिति क्या है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 20 करोड़ लोग पूर्ण बेरोजगार हैं जिनके पास कोई काम नहीं है जिनको तत्काल कुछ न कुछ काम की जरूरत है ऐसे 20 करोड़ लोग हैं इनमें ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं मेट्रिकुलेशन पास किए हुए हैं बीस करोड़ लोग हैं है, है, है, है, है। काम चाहिए उनको और वही रिपोर्ट कहती है कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको साल में दो तीन महीने काम मिल जाता है उनको कहा गया है वो आंशिक बेरोजगार हैं, अर्ध बेरोजगार हैं, एक तो पूर्ण बेरोजगार हैं जिनको कोई काम नहीं 20 करोड़ 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ काम पा जाते हैं एक साल में दो महीने तीन महीने चार महीने ये कौन लोग हैं खेत में काम करने वाले मजदूर जब खेत में गेहूं की कटाई का सीजन आता है तो उनको कटाई का काम मिल जाता है जब कभी गन्ने की फसल तैयार हो जाती है तो गन्ना काट लेते हैं जब कभी कपास की फसल तैयार हो जाती है तो कपास चुन लेते हैं हमारे देश के कुछ किसानों के पास मजदूरी की जरूरत होती है तो उनके खेत में सब्जियां वगैरह होती हैं तो उनको तोड़ लेते हैं तो ये काम साल में महीने दो महीने तीन महीने मिल जाता है ]MM. कभी कभी हमारे देश में कुछ सड़कें बनती हैं तो सड़कों पर मिट्टी डाल लेते हैं कभी कभी हमारे देश में सरकार तालाब खुदवाती है तो तालाबों की मिट्टी खोद के निकाल देते हैं कभी कभी नदियों की सिल्ट को निकालने का काम चलता है तो वो काम मिल जाता है और कहीं कुछ नहीं मिलता ये तो ये लोगों में से कुछ लोग ईट बनाने वाले भट्टों पर साल में दो तीन महीने चार महीने काम कर लेते हैं और कहीं कुछ नहीं होता है तो शहर में आके रिक्शा चला लेते हैं शहर में आके ठेला लगा लेते हैं फुटपाथ पर कुछ सामान बेच लेते हैं ऐसे 40 करोड़ लोग हैं। रिपोर्ट कहती है कि इनको पूरे साल काम नहीं मिलता किसी को एक महीना किसी को दो महीना किसी को तीन महीना बहुत अधिक तो चार महीना काम मिल जाता है इसमें वो पांच करोड़ लोग भी शामिल हैं जिनको सरकार ने मिनिमम रोजगार गारंटी योजना के तहत तीन महीने का काम दिया हुआ है सौ रुपये रोज के हिसाब से वो भी इसमें शामिल हैं पांच करोड़ लोग इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये 40 करोड़ लोगों को भी रोजगार की तो जरूरत है उनको भी काम की तो जरूरत है और एक ऐसा काम जैसे आप करते हैं आपकी नौकरी तो परमानेंट है उनकी तो कुछ भी परमानेंट नहीं तो चालीस करोड़ अर्ध बेरोजगार हैं बीस करोड़ पूर्ण बेरोजगार हैं ऐसे साठ करोड़ लोग थोड़ा आगे बढ़े आप सारणी में यहां ताप विद्युत घर में काम करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में काम करते हैं आपके पड़ोस में वेस्टर्न कोल फील्ड है आप डब्ल्यूसीएल में काम करते हैं ऐसे काम करने वाले लोगों को परमानेंट एम्प्लॉ कहा जाता है वो इस देश में मात्र दो करोड़ हैं पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम पहले ये दो करोड़ चालीस लाख थे लेकिन पिछले पंद्रह वर्षों में 40 लाख को सरकार ने एक एक करके निकाल बाहर किया किसी को वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे दिया किसी को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया ऐसे 40 लाख लोगों की नौकरी तो खत्म हो गई दोबारा वो नौकरी शुरू होगी इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है अब सरकार का यह कहना है कि दस आदमी का काम छह आदमी से कराओ छह आदमी का काम दो आदमी से कराओ लगे तो तनख्वाह ज्यादा दे दो आदमी मत बढ़ाओ ये पॉलिसी है सरकार की तो पहले हमारे देश में दो करोड़ चालीस लाख लोग थे जिनको परमानेंट जॉब था वो एक बार भर्ती हुए तो कम से कम चालीस साल नौकरी करने के बाद ही रिटायर होंगे माने चालीस साल तो जिंदगी सुरक्षित है और वो चालीस साल के बाद भी सुरक्षित है क्योंकि उनको कुछ ना कुछ पेंशन मिलेगी उनका पेंशन के साथ डीए भी होगा और दूसरे इमोल्यूमेंट्स मिल जाएंगे अब वो दो करोड़ चालीस लाख में भी दो करोड़ रह गए हैं चालीस लाख नौकरी खत्म हो चुकी हैं पिछले बारह साल में तो दो करोड़ लोग परमानेंट एम्प्लॉय हैं इनमें से पंद्रह लाख हैं वो बैंकों में काम करते हैं हमारे देश की करीब चालीस पैंतालीस राष्ट्रीय बैंकें हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक है वगैरह वगैरह इनमें पंद्रह लाख है फिर लगभग सत्रह लाख है जो रेलवे में काम करते हैं फिर करीब बारह लाख है जो एल आई और इंश्योरेंस कंपनियों में काम करते हैं फिर कुछ 35 से 40 लाख हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं आप जानते हैं हमारे देश में करीब 240 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है वगैरह वगैरह तो उनमें काम करते हैं तो ये परमानेंट जो एम्प्लॉयज इनमें कुछ एमपी हैं कुछ एमएलए हैं उनको भी मैंने इसी कैटेगरी में डाल रखा है क्योंकि एक एमपी एक बार संसद में घुस गया तो परमानेंट ही हो जाता है वो भले वो एक दिन भी संसद ना जाए जिंदगी भर की पेंशन उसकी फिक्स हो जाती है और पेंशन के साथ टीएडीए फिक्स हो जाता है एचआरए फिक्स हो जाता है और ट्रेवलिंग अलाउंस उनका इतना जबरदस्त है जो किसी का नहीं है तो एम को डाल रखा है, एमएलएस को डाल रखा है, मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब ये दो करोड़ में शामिल है माने दो करोड़ लोगों की जिंदगी तो बल्ले बल्ले है हाँ उनकी जिंदगी में बल्ले बल्ले क्या है हर चार पांच साल में उनको एक पे कमीशन मिल जाता है कभी फिफ्थ पे कमीशन मिल जाता है कभी सिक्स पे कमीशन मिल जाता है अभी थोड़े दिन में सेवन्थ पे कमीशन मिल जाएगा एक फोर्थ पे कमीशन मिल गया एक थर्ड पे कमीशन मिल गया और उनकी तनख्वाहें इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे मुद्रा स्फीति बढ़ती है उनके टीएडीए बढ़ते रहते हैं उनके एचारे बढ़ते रहते हैं उनके पर्क बढ़ते रहते हैं मोन्यूमेंट बढ़ते रहते हैं अलाउंसेस बढ़ते रहते हैं माने वो बल्ले बल्ले हैं मतलब सीधा सा कहने का ये है कि 115 करोड़ की आबादी में सिर्फ दो करोड़ भारतवासी हैं जो मजे से जिंदगी बिता सकते हैं वो दो करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जो चाहे तो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं चाहे तो एमबीबीएस में एडमिशन दिलवा सकते हैं चाहे तो कंप्यूटर एजुकेशन दे सकते हैं चाहे तो उनको साइंटिस्ट बना सकते हैं जो चाहे वो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं उनको चाहे तो अमेरिका भेज सकते हैं उनको चाहे तो यूरोप भेज सकते हैं उनके सब कुछ एक्सेस में है उनके सब कुछ रीच में है पहुंच में है ऐसे दो करोड़ लोग हैं तो दो करोड़ लोगों की जिंदगी तो इस देश में सुख के साथ बीतती है रात को सोते हैं सवेरे उठते हैं उनके जीवन में कई तरह के सुख हैं लेकिन उनको दूसरे तरह के दुख हैं उनकी बात मैं नहीं करना चाहता मैं कहना यह चाहता हूं कि 115 करोड़ में सिर्फ दो करोड़ भारतवासी हैं जो इस देश के नागरिक की हैसियत से जीवन बिताते हैं एक सिटीजन होता है ना नागरिक किसी भी देश का तो हम कुछ को नागरिक कब कहते हैं जब उस देश की सारी सुविधाएं उसको मिले बिजली मिले पानी मिले हॉस्पिटैलिटी उसको मिले एजुकेशन उसको मिले जरूरत पड़ने पर रेल मिले हवाई जहाज मिले जरूरत पड़ने पर उसके बच्चों को एडमिशन मिले ये सारी सुविधाएं जिसको उपलब्ध हो जाएं, उसको कहा जाता है सिटीजनशिप भारत की नागरिकता तो दो करोड़ लोगों को तो नागरिकता मिली हुई है इस देश में बाकी 113 करोड़ का क्या यह है मूल सवाल आजादी के बासठ साल में ये दो करोड़ लोगों का जो वर्ग है ये तो बहुत विकसित हुआ है और सब तरह की सुविधाएं इनको मिल गई हैं लेकिन 113 करोड़ लोगों का क्या उनमें से चौरासी करोड़ लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए बीस रुपए नहीं है उनका क्या ये गंभीर प्रश्न है और इससे ज्यादा ये गंभीर प्रश्न है हमारे देश में ये जो दो करोड़ लोग हैं ना इनमें कुछ बहत्तर लोग हैं उनके भी नाम बताना चाहता हूं बहत्तर लोग शीर्ष पर बैठे हुए उनमें से एक अनिल अंबानी है एक मुकेश अंबानी है ये दोनों की हैसियत ऐसी है कि उनकी पत्नी का अगर जन्मदिन आ जाए तो दो करोड़ का प्लेन गिफ्ट कर सकता इस हैसियत के लोग हैं इसी देश में रहते अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की एक दिन मैंने इनकम कैलकुलेट की रिलायंस कंपनी के जो बंटवारे हुए दोनों कंपनियों के डेटा इकट्ठे करके मैंने कैलकुलेशन किया तो मुकेश अंबानी की एक मिनट की आमदनी बीस हजार रुपए है एक मिनट की आमंदनी वन मिनट इनकम मुकेश अंबानी की जिंदगी का एक मिनट बीतता है तो बीस हजार रुपए की कमाई हो जाती है उसको दो मिनट बीतता है तो चालीस हजार की कमाई हो जाती है तीन मिनट बीतता है तो साठ हजार की कमाई हो जाती है अंदाजा लगा लीजिए एक घंटे में कितनी कमाई होती है और एक दिन में कितनी कमाई होती है और एक महीने में कितनी कमाई होती है और एक साल में कितनी कमाई होती है अनिल अंबानी मुकेश अंबानी, फिर इसी तरह से जमशेद जी टाटा के परिवार में रतन टाटा हैं फिर कुमार मंगलम बिरला है फिर वाडिया खानदान के लोग हैं वगैरह वगैरह ऐसे बहत्तर एम्पायर हैं इस देश में इनमें से एक एक एम्पायर के मालिक का एक मिनट में एवरेज इनकम बीस हजार बाईस हजार पच्चीस हजार ऐसा है तो ये बहत्तर लोगों का एक भारत है दो करोड़ लोगों का दूसरा भारत है और चौरासी करोड़ लोगों का तीसरा भारत है अगर इसका बंटवारा किया जाए तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बहत्तर लोगों का और दो करोड़ लोगों का तो इंडिया है और बाकी चौरासी करोड़ का या एक सौ तेरह करोड़ का तो दलदल में फंसा हुआ भारत है ये दो करोड़ लोग तो हमारे देश में विकास के टापू हैं, डेवलपमेंट के मॉडल हैं या समृद्धि के टापू हैं। बाकी पूरा हिंदुस्तान गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है आजादी के बासठ साल के बाद देश की ये तस्वीर है आजादी के पहले भी तस्वीर लगभग ऐसी ही थी मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं हमारी संसद में एक सांसद हुआ करते थे उनका नाम था आचार्य राम मनोहर लोहिया अब वो जीवित नहीं है लेकिन बहुत तेजस्वी तपस्वी और बहुत प्रखर सांसद हुआ करते थे पंडित नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे लोहिया जी उनके अपोजिशन में बैठा करते थे लोहिया जी जब भाषण दिया करते थे संसद में तो नेहरू जी की बोलती बंद हो जाती थी नेहरू जी के पास जवाब नहीं होता था देने के ऐसे सवाल करते थे कि प्रधानमंत्री परेशान हो जाए एक बार नेहरू जी संसद में भाषण दे रहे थे लोहिया जी बैठकर सुन रहे थे नेहरू जी ने कहा कि हमारी जो पंचवार्षिक योजनाएं हैं पंचशाला माने पांच साल वाली माने फाइव ईयर प्लान इसमें भारत का बड़ा विकास कर दिया आप जानते हैं नेहरू जी सत्रह साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे तीन उन्होंने पांच साल योजनाएं बनाई तीन फाइव ईयर प्लान बनाए तो थर्ड फाइव ईयर प्लान के बारे में चर्चा कर रहे थे और ये घटना उनकी मृत्यु से लगभग दो ढाई साल पहले की है कहने लगे कि मेरी पंचवर्षीय योजनाओं ने बड़ा देश का लाभ किया है गरीबी खत्म हुई है बेकारी कम हुई है तो लोहिया जी खड़े हो गए उन्होंने कहा नेहरू पंडित वो नेहरू पंडित बोलते थे पंडित नेहरू नहीं बोलते थे नेहरू पंडित बोलते थे अब उनका था बात करने का तरीका तो उन्होंने कहा नेहरू पंडित ये जो आप बोल रहे हो कि आपकी पांच साला योजनाओं से गरीबी खत्म हुई है मेरे एक सवाल का जवाब आप दो कि भारत के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमंदनी कितनी है तो नेहरू ने कहा ये तो नहीं निकाला है तो निकाल के बताओ तो नेहरू ने कहा पूरे देश का सर्वे कराना पड़ेगा तो करवा लो सवाल तो चाहिए जवाब तो चाहिए अब संसद का नियम ऐसा है कि सांसद कोई सवाल पूछे तो प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों महीने बाद दो महीने बाद देना ही पड़ेगा आप ये नहीं कह सकते सवाल का जवाब नहीं देंगे क्योंकि हर सांसद का विशेष अधिकार है प्रश्न पूछने का लोया जी ने सवाल पूछ लिया नेहरू जी ने पूरी टीम लगाई और कहा निकालो देश के गरीब आदमी की एक दिन की आमंदनी क्या तो टीम ने चार साढ़े चार महीने की मेहनत के बाद पूरे देश के सामने एक आंकड़ा बताया कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमंदनी ढाई आना है आना तो आप समझते हैं सोलह आने का एक रुपया होता है तो ढाई आना है माने एक रुपये का कितना नीचे का हिस्सा आप अंदाजा लगा सकते तो नेहरू जी ने जब यह जवाब दिया तो लोहिया जी उनकी तरफ देख रहे थे कह रहे थे फिर तुम क्या बात कर रहे हो पंचवार्षिक योजनाएं तुम्हारी लाभ कर रही हैं देश को कैसे मान लें जब गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी ढाई आना है तो कैसे कहें कि पंचवार्षिक योजनाओं से गरीबों का लाभ हो रहा है तो नेहरू जी चुप हो गए तो लोहिया जी ने कहा कि तुम्हारी योजनाओं से गरीबों का कोई लाभ नहीं हो रहा है जो अमीर है वो और अमीर होते चले जा रहे हैं गरीबों का कोई लाभ नहीं हो रहा है और तब उन्होंने नेहरू जी को चेतावनी दी थी कि आप विकास की योजनाओं के केंद्र को बदलिए गांव के सबसे अंतिम किसान को केंद्र में लाइए योजनाओं के और फिर से डिजाइन करिए आपकी पंचवार्षिक योजनाओं की। उसके बाद क्या हुआ नेहरू जी की मृत्यु हो गई वो दोबारा कुछ हो नहीं पाया और लोहिया जी भी पार्लियामेंट से बाहर हो गए और वो बात वही की वही दबी रह गई अब इस बात को दो में मैं क्यों याद कर रहा हूं मैंने एक हिसाब निकाला कि 1970 के दशक में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी जो ढाई आना थी अब हिंदुस्तान में 2009 में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 20 रुपए हुई है तो वो ढाई आने के ही बराबर है आप कहेंगे वो कैसे वो ऐसे कि 1970 के दशक में रुपए की जो क्रय शक्ति थी जो परचेजिंग कैपेसिटी थी वो अभी गिरते गिरते इतने नीचे आ गई है और रुपए का इतना अवमूल्यन हो गया है कि सत्तर के दशक का ढाई आना अब हिंदुस्तान में एक रुपए के बराबर है बात वही की वही है अब बीस रुपए हो गई है क्योंकि इन्फ्लेशन उसमें जुड़ गया है लेकिन रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी घट गई है तो आमदनी उतनी ही है जो लोहिया जी के जमाने में थी इसका मतलब क्या है हम भारत के गरीबों का विकास नहीं कर पाए वो जहां खड़े थे वहीं हैं। शायद उससे बदतर स्थिति में पहुंचे और बेरोजगारों की भी बात हम नहीं कर पाए ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को रोजगार दे देना बिल्कुल अलग बात है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार पैदा करना वो सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी अर्थव्यवस्था ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ हजार लोगों को काम मिल ही जाएगा क्योंकि तो वो झकमार के मिल नहीं है उसके अलावा और रास्ता ही नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका हजारों करोड़ का है आप पब्लिक सेक्टर में हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं लोगों के टैक्स के पैसे में से तो उसमें से कुछ हजार लोगों को रोजगार मिल ही जाता है उसमें कोई खास बात नहीं है प्रश्न तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है असंगठित क्षेत्र का है जहां पर लोगों को काम नहीं मिलता और काम दिलवाना सबसे बड़ी चुनौती है भारत सरकार इसमें फेल हो गई है अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट जब संसद में आई तो मैंने कुछ सांसदों को सवाल लिख के दिए मैं तो एमपी नहीं हूं सवाल पूछ नहीं सकता लेकिन जो एमपी हैं उनको लिख के दिया कि आप पूछो सरकार से और ये पूछो कि आखिर पिछले बासठ साल में सरकार ने किया क्या फिर जो गरीबी वैसी की वैसी है और ज्यादा बढ़ गई बेरोजगारी और बढ़ी है क्या किया सरकार ने बासठ साल पूछा सवाल तो जवाब नहीं है प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री एक ही बात रहे हैं जी हमने तो बासठ साल में 11 पंचवार्षिक योजनाएं चला दी अब उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा तो क्या करें तो गया कहां फिर वो लाभ आपको मालूम है एक पंचवार्षिक योजना 10 लाख करोड़ रुपए की होती है एक और 11 योजनाएं लागू हो चुकी हैं तो कम से कम 110 लाख करोड़ का खर्चा तो हो ही चुका है 110 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है एक दिन मैंने सोचा कि ये 110 लाख करोड़ का अगर सोना खरीद लिया जाता और इस हिन्दुस्तान की सड़कों पे बिछा दिया जाता तो छह लाख अड़तीस गांव की एक एक सड़क सोने से बन गई होती इतनी बड़ी रकम है एक लाख करोड़ की इसके अलावा भी रकम खर्च होती है हर साल बजट आता है आप जानते हैं बजट में सरकार खर्च करती है और सरकार कहती है कि जो नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर है वो तो विकास में नहीं है लेकिन प्लैंड एक्सपेंडिचर तो विकास में जाता ही है ना इस साल के बजट में तीन लाख करोड़ का प्लैंड एक्सपेंडिचर है पिछले साल में ढाई लाख करोड़ का और पिछले बासठ साल में एवरेज एक लाख करोड़ निकाल दें तो बासठ लाख करोड़ तो खर्च हो ही चुका है प्लैंड एक्सपेंडिचर के रूप में 110 लाख करोड़ पंचवार्षिक में खर्च हुआ बासठ लाख करोड़ बजट में आ गया तो लगभग हमने 180 लाख करोड़ तक तो खर्च कर ही दिया है फिर गरीबी क्यों फिर बेरोजगारी क्यों क्योंकि ये तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी रकम में तो पूरे हिंदुस्तान को सोने का देश बनाया जा सकता है मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि अगर सरकार नहीं होती थोड़ी देर के लिए हालांकि यह यूटोपियन बात है हो ही नहीं सकती ऐसी बात कर रहा हूं लेकिन थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि सरकार ही नहीं होती और ये 180 लाख करोड़ हमने लोगों में बांट दिया होता ले लो भाई जिसको जितना मर्जी है ले लो या एक एक व्यक्ति के हिसाब से पर कैपिटा कैलकुलेशन करके बांट दिया होता तो हर हिंदुस्तानी कम से कम करोड़पति तो हो ही गया होता कम से कम करोड़पति हो गया भूख मरी में तो नहीं मरता ज्यादा खा के मरता वो अलग बात है भूख से तो नहीं मरता तो बात बिल्कुल साफ है कि हमने योजनाएं बनाई पैसे खर्च किए वो पैसे आपने टैक्स के रूप में सरकार को दिए भगवान ने नहीं दिए किसी पड़ोसी देश ने नहीं दिए आपके खून पसीने की कमाई से सरकार ने टैक्स लिया और आपके टैक्स के पैसे का इतना सारा खर्च किया फिर उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला तो हुआ क्या यह गया कहां पैसा विकास नहीं हुआ तो कहां गया इसका उत्तर हमारे देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया है जिसको कभी भूलना मता एक प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी उन्होंने इसका उत्तर दिया उन्होंने कहा कि जब विकास के लिए मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं किसी अंतिम आदमी के लिए तो उस अंतिम आदमी तक पंद्रह पैसा ही पहुंचता है पिचासी पैसा कहां जाता है तो श्री राजीव गांधी ने कहा वो लीकेज हो जाता है बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया लीकेज हो जाता है अब आप कहेंगे जी ये लीकेज क्या बला है सीधा सा मतलब है नेता और अधिकारी खा जाते हैं उसको सीधा सा मतलब ये भ्रष्टाचार में चला जाता है अब ये बात राजीव गांधी ने कही थी उन्नीस में जब उनकी मां की मृत्यु होने के बाद वो संसद में प्रधानमंत्री बनकर आए थे और बड़े ईमानदार थे वो उस समय मिस्टर क्लीन कहा जाता था उनको और उनकी ईमानदारी पर और श्रीमती गांधी के मरने पर लोगों ने ऐसा भाव उड़ेल दिया था कि संसद में 435 सीट लेकर पहली बार कोई प्रधानमंत्री जीत के आया था इतनी सीट तो कभी उनके नाना को भी नहीं मिली पंडित नेहरू भी इतनी मेजोरिटी से कभी नहीं जीत के आए जबकि नेहरू जी का एक करिश्मा हुआ करता था इस देश में यह देश कहता था नेहरू इज इंडिया इंडिया इज नेहरू उस समय भी कभी 435 सीट उनको नहीं मिली राजीव गांधी को मिली लोगों ने उनमें भरोसा दिखाया था उन्होंने संसद में ईमानदारी से यह कहा था कि विकास के एक रुपए के खर्चे में पंद्रह पैसा ही पहुंचता है पिचासी पैसा लीकेज में जाता है माने भ्रष्टाचार में घूसखोरी में जाता है अब ये चौरासी में कहा अब दो आ गया भ्रष्टाचार बढ़ा है कम नहीं हुआ अगर मैं ये कहूं कि राजीव गांधी के जमाने में तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री हुआ करती थी अब तो भ्रष्टाचार का महासागर है और राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी ने यह स्वीकार किया है अभी थोड़े दिन पहले कि विकास के लिए जो एक रुपया भेजा जाता है उसमें दस पैसा भी नहीं पहुंचता राहुल गांधी का कहना है कि शायद सात आठ पैसे भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है हो सकता है इसका ठीक से रेस्पेक्टिफिकेशन हो तो पांच पैसा ही निकले इसका मतलब बहुत साफ है कि विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बन तो रही हैं इस देश में लेकिन उसका फायदा आम आदमी को नहीं मिल रहा है क्योंकि लीकेज है सिस्टम में क्योंकि करप्शन है क्योंकि घुसखोरी है, है रिश्वतखोरी है और अगर कहें तो डकैती है लूटखोरी है लूट लेते हैं इस पूरे धन को कौन लूटते हैं हमारे नेता हमारे अधिकारी और इस विषय पर जब हमारा ध्यान गया अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट आने के बाद खोजना शुरू किया कि आखिर जा कहां रहा है पैसा तो पता चला नेताओं की जेब में जा रहा है अधिकारियों की जेब में जा रहा है और ये नेता और अधिकारी जो पैसे को लूट रहे हैं वो इतने ज्यादा निकृष्ट है कि उस पैसे को भारत के बाहर भेज रहे हैं यहां नहीं रखते बाहर जाता है कहां जाता है स्विट्जरलैंड में जाता है स्विट्जरलैंड नाम के देश में कुछ बैंकें हैं जिनको स्विस बैंक्स कहा जाता है वहां पैसा जमा करते हैं ये लूट का क्यों क्योंकि वो अकेला देश है दुनिया में जहां की बैंकों में आप कितना भी पैसा जमा करो वो पूछते ही नहीं कहां से लायो? सोर्स की बात ही नहीं करते वो तो कहते कर रख दो जितना है रख दो दस करोड़ बीस करोड़ पचास करोड़ और वहां डॉलर्स में बात होती है रुपए का बात ही नहीं स्विस बैंकों में खाता खोलना बहुत आसान है हिंदुस्तान में उनके हजारों एजेंट हैं किसी एक एजेंट से मैं आपकी बात कराऊं, आप फोन पे बात करिए कल अकाउंट खुल जाएगा आपका बस इतना ही है कि मिनिमम जो आपको डिपोजिट रखना पड़ेगा वो दस करोड़ डॉलर है इतना ही है जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलते हैं तो मिनिमम कुछ रखना पड़ता पांच सौ रुपए हां अब वहां मिनिमम है दस करोड़ डॉलर एक डॉलर में पचास रुपए होते हैं तो पांच सौ करोड़ रुपए वहां कम से कम जमा करो तो खाता खुलता है तो कौन जाएगा वहां खाता खुलवाने निश्चित है जिसके पास पांच करोड़ से ऊपर होगा वही तो जाएगा ऐसे लोग हैं इस देश में और आपको सुन के हैरानी होगी कि ऐसे लोग कौन है टाटा बिरला डालमिया धीरूभाई अंबानी है तो उसमें क्या है वो तो उद्योगपति है वो तो उद्योग करते हैं व्यापार करते हैं धंधा करते हैं कमाते हैं उनके पास पांच सात सौ हजार करोड़ होना तो सामान्य बात है मुझे तो हैरानी ऐसे लोगों पर होती है कि जो चाय की दुकान भी नहीं चलाते उनके पास है जिंदगी में कभी जिन्होंने चाय की दुकान नहीं चलाई उनके पास हजारों करोड़ जिन्होंने कभी परचून की दुकान भी नहीं खोली उनके पास भी है जिन्होंने कभी सब्जियां भी नहीं बेची उनके पास भी है जिनके घर में कोई बिजनेस नहीं है उनके पास भी है जिनके घर में कोई उद्योग नहीं है उनके पास भी है कहां से आ रहा है भाई बस यही है कि जिनके घर में ना कोई बिजनेस है ना कोई उद्योग है ना कोई व्यापार है उनके पास भी हजारों करोड़ है वो इसलिए है कि वो भारत की सत्ता व्यवस्था में भागीदार हैं बस इसलिए मतलब हमारे देश के नेताओं के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है हमने कुछ नेताओं की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया है और वो जन्म कुंडली ऐसी कि आजादी जब आई तो इनके घराने ने क्या कुर्बानी दी ये पहले पता करो कोई मरा इनका आजादी की लड़ाई में कोई शहीद हुआ इनका आजादी की लड़ाई में इन्होंने कभी कोई अपना बेटा हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती करा या इन्होंने कभी कोई अपने बेटे को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए दाव पे लगाया तो पता चला कुछ नहीं किया इन्होंने ना आजादी की लड़ाई में उनका घर शामिल था ना आजादी की लड़ाई में उन्होंने कोई कुर्बानी दी ना कोई शहादत दी ना उनके परिवार में किसी ने फौज में नौकरी की ना देश की सुरक्षा ना आंतरिक ना बाहरी कुछ किया ही नहीं फिर भी हजारों करोड़ है उनके पास बस इसलिए कि वो कुछ दिन एमपी हो गए कुछ दिन एमएलए हो गए कुछ दिन कॉर्पोरेटर हो गए कुछ दिन मिनिस्टर हो गए कुछ दिन चीफ मिनिस्टर हो गए कुछ दिन फाइनेंस मिनिस्टर हो गए बस इसलिए दुख और दर्द इस बात का है कि जिन परिवारों ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया जिनके घर से किसी की कुर्बानी नहीं हुई किसी ने शहादत नहीं दी जिनके परिवार का कोई बेटा बेटी फौज में जाके कभी शहीद नहीं हुआ उन्हीं के हाथ में इस देश की सारी मलाई और सत्ता है वही लूट के खा रहे हैं इस देश को और लूट के खा ही नहीं रहे हैं उस लूटे हुए धन को विदेशों में ले जाकर जमा कर रहे हैं कितना बड़ा क्राइम है आप जानते हैं आपसे अगर गलती हो जाए तो सरकार जेल में ठोक देगी आप बाहर नहीं निकल पाएंगे ये गलती हो जाए कि आपकी कमाई का हिस्सा आपने विदेशों में जमा करके रखा है क्राइम है ये लेकिन हमारे बड़े बड़े नेता ये क्राइम रोज करते हैं किसी को जेल नहीं होती किसी को पुलिस नहीं पकड़ती किसी के घर चापा नहीं पड़ता सीबीआई की रेड नहीं होती इनकम टैक्स की रेड नहीं होती क्योंकि वो सत्ता व्यवस्था में शामिल और इनमें कई नेता तो ऐसे विचित्र हैं जिसकी भी सरकार आ जाए उनकी बल्ले बल्ले कुछ खानदान इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई भतीजों को हर पार्टी में फिट किया हुआ है अम्मा एक पार्टी में बेटा दूसरी पार्टी में बेटे का बेटा तीसरी पार्टी में देख लो आप नाम लेने की जरूरत नहीं है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसे परिवार तो जिसकी भी सरकार आ जाए किसी न किसी पार्टी की तो आएगी तो उनकी तो मजे बल्ले बल्ले राज्यों में भी ऐसे हैं केंद्रों में भी ऐसे हैं मतलब सीधा सा है लूट का माल उनके घर में आते रहना चाहिए इसका पूरा चाक चौबंद इंतजाम उन्होंने किया हुआ है और इतनी बेदर्दी से लूटते हैं ये लोग कि हिंदुस्तान के डकैत भी इनके सामने फीके मैं कभी कभी याद करता हूं इस देश में एक डाकू माधो सिंह होता था एक डाकू मोहर सिंह होता था एक डाकू जालिम सिंह होता था जो लूटते थे घरों में जाकर पैसा लेकिन उनके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी था वो लूटते थे और गरीबों में जाकर बांटते थे ये उनके जीवन का दूसरा पक्ष था वो रॉबिन हुड थे हमारे सोसाइटी के वो देखते थे कि कोई करोड़पति है इसके यहां से लूटो और गरीबों की बेटियों की शादियां करवाया करते थे माधो सिंह ने हजारों बेटियों की शादियां कराईं मोहर सिंह ने भी कराई जालिम सिंह ने भी कराई अब हम उनको डकैत कहते हैं अमीरों से लूट के गरीबों को देने वालों को डकैत कहा जाता है तो इनको क्या कहें जो आधुनिक जमाने के माधो सिंह मोहर सिंह और जालिम सिंह यह तो लूटते हैं गरीबों पर तो एक पैसा खर्च नहीं करते लूट कर ले जाकर इसको स्विस बैंकों में जमा करके रखते हैं अपने कुत्ते बिल्लियों के नाम से अकाउंट भी उनके ऐसे ही नामों से है। कुत्ते के नाम से बिल्ली के नाम से किसी और के नाम से इन पर हम लोगों ने जब रिसर्च की तो पता चला कि ये लोग 10, 20, 100 नहीं है इनकी संख्या हजारों में है भारत के भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी जिनके स्विस बैंक में खाते हैं वो 80 हजार नाम हैं एक दो नहीं है 80 हजार आप बोलेंगे जी कैसे पता चला स्विस बैंक वाले तो बताते नहीं बात बिल्कुल सही है वो नहीं बताते जब तक कि उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आए वो नाम नहीं बताते इसी का पैसा लेते स्विस बैंक बड़े इंटरेस्टिंग बैंक है वो जो जमा पूंजी होती है ना उस पर ब्याज नहीं देते उल्टा सर्विस चार्ज लेते हैं जमा करने वाले से बदले में सीक्रेसी मेंटेन करते हैं यही है बस वो बताते नहीं जल्दी तो हमको भी नहीं बताया हम बहुत पीछे पड़े नहीं बताया फिर हमने दूसरा रास्ता निकाला पता करने का वो रास्ता क्या निकाला कि भारत से स्विट्जरलैंड कौन कौन जाता है ये पता लगाओ एयरपोर्ट पर हमने हमारे लोग लगाए दिल्ली एयरपोर्ट बम्बई एयरपोर्ट मद्रास एयरपोर्ट कलकत्ता एयरपोर्ट बैंगलोर एयरपोर्ट जहां से डायरेक्ट फ्लाइट है स्विट्जरलैंड की इनडायरेक्ट वाली तो अभी हमने बात ही नहीं की जहां से स्विट्जरलैंड को सीधे फ्लाइट होती है जूरिक जाती है जिनीवा जाती है वो एयरपोर्ट का हमने निकाला आंकड़ा कितने लोग हैं जो स्विट्जरलैंड यात्रा करते हैं तो पता चला वो तो एक लाख से ज्यादा है हर साल जो यात्रा करते हैं इन एक लाख में से बीस हजार ऐसे हैं जो पहली बार और आखिरी बार यात्रा करते हैं। एक बार जाएंगे देखेंगे फिर दोबारा नहीं जाते वो घूमने वाले लोग हैं टूरिस्ट हैं उनमें ज्यादा लोग हनीमून मनाने वाले हैं शादी हुई स्विट्जरलैंड चले गए उनको हमने पूछे इंटरव्यू लिए कि आप क्यों नहीं गए दूसरी बार तो उन्होंने कहा रखा क्या है वहां पहली बार गए थे हमने नाम सुना था लेकिन गए तो वहां कुछ नहीं क्यों वो कहते हैं स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर तो पंचमढ़ी है अपना उससे ज्यादा सुंदर तो डलहौजी है उससे ज्यादा सुंदर तो उत्तराखंड है उससे ज्यादा सुंदर तो जम्मू कश्मीर है वो कहते हैं इतने स्थान है अपने भारत में जो बहुत सुंदर हैं हमने तो नाम बड़े और दर्शन थोड़े ये पाया वहां जाकर फिर वो दूसरी समस्या बताते हैं वो कहते हैं दो घंटे की कार ड्राइव करो तो देश ही खत्म हो जाता है इतना छोटा सा देश है बैतूल जिले से भी छोटा दो घंटे कार चलाओ उत्तर से दक्षिण देश की सीमा खत्म हो जाती उद्योग कोई है नहीं उस देश में व्यापार कुछ होता नहीं है ट्रेडिंग कुछ नहीं है कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है और इंडस्ट्री कोई नहीं है फिर भी दुनिया में हाईएस्ट इनकम ग्रुप में वो देश आता है पर कैपिटा इनकम में स्विट्जरलैंड हाइएस्ट है पूरी दुनिया में उनके आदमी की एक साल की जो आमंदनी है वो दुनिया में किसी देश के आदमी की नहीं है तो इंडस्ट्री है नहीं बिजनेस कोई है नहीं ट्रेडिंग चलती नहीं खेती कुछ होती नहीं क्योंकि साल में आठ महीने बर्फ पड़ती है खेतों में बर्फ जमा रहती है घास का तिनका भी नहीं उग सकता तो खेती नहीं है अब कुछ नहीं है तो हाइएस्ट इनकम कहां से है तो वो ऐसे है कि भारत जैसे दुनिया में कुछ देश हैं जहां भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है वहां के नेता और अधिकारी अपने अपने पैसे उनके बैंकों में रखते हैं और स्विट्जरलैंड वाले इतने होशियार हैं इस पैसे पर किसी को ब्याज नहीं देते उस पैसे को वो दूसरों को ब्याज पर देकर अपना काम चलाते हैं पैसा हमने वहां जमा कर दिया हमको कुछ नहीं मिलेगा हमारा पैसा वो अमेरिका को कर्ज में दे देंगे और अमेरिका से चार परसेंट पांच परसेंट ब्याज ले लेंगे खर्चा तो कुछ हुआ नहीं वही इनकम है और वो इतनी बड़ी है कि उनके देश का सारा धंधा इसी पे चल रहा है तो भारत के नेता वहां जाके खजाने बना रहे हैं अधिकारी खजाने बना रहे और इन खजानों में वो पैसा जमा हो रहा है जो गरीबों पे खर्च होना चाहिए था जो विकास के लिए लगना चाहिए था वो पैसा वहां गया तब समझ में आता है कि आजादी के बासठ साल के बाद विकास क्यों नहीं हुआ हो जाना चाहिए था आजादी के बासठ साल के बाद देश की ये परिस्थिति है कि हमारे देश में छह लाख में से चार लाख गांवों में अभी भी बिजली की व्यवस्था नहीं है अभी भी नहीं ढाई से तीन लाख गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है अभी भी करीब तीन लाख गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है डॉक्टर नहीं है दवा नहीं है आधे से ज्यादा बच्चे शिक्षा से वंचित हैं इस देश में आधी से ज्यादा आबादी निरक्षर है बिना पढ़ी लिखी है इस देश में आधे से ज्यादा माताएं जब अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो या तो मां मरती है या बच्चा मरता है क्योंकि ना मां के शरीर में ताकत है ना बच्चे के शरीर में ताकत है क्योंकि खाने के लिए खुराक ही नहीं मिलती सरकार कहती है कि जो बच्चे दुर्भाग्य से पैदा भी हो जाते हैं उनमें से आधे से ज्यादा तीन महीने नहीं मर लेते हैं। कुछ न कुछ बीमारियों से डायरिया हो गया डिसेंट्री हो गई हैजा हो गया मर गए रजिस्टेंस नहीं है शरीर कुपोषण इस देश में इतना है कि जंगलों में रहने वाले वनवासियों को जंगली फल खाके मर जाना पड़ता है इस देश में इतनी खबरें रोज आती हैं उड़ीसा से बंगाल से आसाम से मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं मैंने ऐसे कई गांव देखे हैं जहां गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को बेच देते और बच्चों को बेचने का ऐसा ही बाजार लगता है जैसे आपके यहां सब्जी बेचने का बाजार लगता है कभी दोबारा आऊंगा तो एलसीडी प्रोजेक्टर से ऐसे सैकड़ों गांव के चित्र दिखाऊंगा आप यहाँ माता पिता टोकरी में लाके बच्चों को बेच रहे हैं और हर बच्चे के गले में तख्ती पड़ी हुई है और उस उसमें उसका रेट लिखा हुआ है 40 रुपए में लड़का खरीद लो 30 रुपए में लड़की खरीद लो ये रकम है उन बच्चों के बिकने की और उन माता पिताओं को पूछो कि भाई क्यों बेच रहे हो तो वो कहते हैं जी हम इनको इनको कुछ खिला तो सकते नहीं ये तो ऐसे ही मर जाएंगे कोई खरीद के ले जाएगा तो वो तो खिलाएगा और उन बच्चों को विदेशी संस्थाएं खरीद खरीद के ले जाती हैं अपने अपने देश में और वहां उनको नौकर बना के बड़ा करके पाल के उनसे काम करवाते ये रैकेट हमारे देश में चलता है गरीबी के कारण अब और एक दो नए रैकेट इस देश में आ गए हैं कई माताओं ने गरीबी के कारण अपनी कोख किराए पर देना शुरू किया है और दूसरों के लिए बच्चे पैदा करने के लिए वो तैयार हैं कुछ पैसे मिले तो ये एक नया सिस्टम शुरू हो गया इस देश में और यही गरीबी और भुखमरी हमारे देश की बहुत सारी माताओं को मजबूर करती है अपना शरीर बेचने के लिए अपनी देह बेचने के लिए किसी वैश्या घर में किसी वैश्यालय में लाखों लाखों बहनें इस देश की गरीबी के कारण दलदल में धकेली जाती है उनके माता पिता उनको बेच देते हैं भाई भतीजे बेच देते हैं उनके ही लोग बेचते हैं, ये सारा दुष्कर्म इस देश में होता है गरीबी के नाम पर क्योंकि गरीबी मिटती नहीं है क्योंकि गरीबों को मिट, गरीबी मिटाने के लिए जो पैसा बजट में सेंक्शन होता है वो खर्च ही नहीं होता वो तो नेताओं के खजानों में और अधिकारियों के खजानों में जमा होता रहता है यह हमारी व्यवस्था का सबसे सड़ा हुआ हिस्सा है जिसको आप भ्रष्टाचार कहें लूटखोरी कहें जिसको आप कुछ भी नाम दें यह सबसे सड़ा हुआ हिस्सा है हमारी व्यवस्था का हमको ऐसा लगता है कि जब तक इस हिस्से को हम ठीक नहीं कर लेते तब तक भारत का कोई भविष्य और भला होने की संभावना नहीं तो हमने इसी सड़े हुए हिस्से को ठीक करने के लिए यह भारत स्वाभिमान नाम का अभियान शुरू किया है ये जो भारत स्वाभिमान का ट्रस्ट बना है ये इसी बात के लिए बना है कि हमारे देश का ये जो आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार है जो लूट लूटकर लाखों करोड़ों रुपए इस देश से ले जा रहा है विदेशी बैंकों में जमा कर रहा है इसको बंद किया जाए इसको रोका जाए आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि, कि कितना लूट लिया उसका हिसाब निकाला बासठ साल आजादी के बाद इस देश के नेताओं ने जो धन लूटा अस्सी हजार बैंक अकाउंट जो स्विट्जरलैंड में है उनमें जो पैसा जमा है वो करीब बहत्तर करोड़ रुपए है डॉलर में बात करूं तो 1,500 अरब डॉलर है 1,500 बिलियन डॉलर है बिलियन माने 100 करोड़ एक बिलियन 1,500 अरब डॉलर है जो स्विस बैंकों में जमा है हमारे नेताओं का अधिकारियों का रुपए में करीब बहत्तर लाख करोड़ बहत्तर लाख अस्सी हजार करोड़ है इसके अलावा स्विट्जरलैंड के आसपास में कुछ और देश हैं छोटे छोटे एक देश है उसका नाम है लीचेस्टन जर्मनी के पास है वहां भी ऐसे ही खाते हैं एक छोटा सा देश है उसका नाम है पनामा वहां पर भी ऐसे खाते हैं एक छोटा सा देश है गिनी बिसाऊ वहां भी ऐसे खाते तो ऐसे छोटे छोटे कुछ 77 देश और हैं वहां भी ऐसे ही अकाउंट्स हैं वहां भी भारतवासियों के खाते हैं और उन खातों में करीब 35 लाख करोड़ और जमा है मतलब सीधा सा यह है कि 110 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान की आजादी के आने के बाद पिछले बासठ साल में इस देश से लूटा गया है और विदेशी बैंकों में जमा है अब पिक्चर पूरा क्लियर हो गया कि आजादी के बासठ साल बाद भी विकास क्यों नहीं हुआ क्योंकि विकास के लिए जो धन आवंटित हुआ वो तो लूटकर विदेशी बैंकों में चला गया अब दिल में अफसोस और दर्द इस बात का है कि जब अंग्रेज आकर इस देश को लूटते थे तो हम पत्थर रखते थे अपने दिल पर और ये कहा करते थे कि काश ये अंग्रेज चले जाए इस देश की लूट बंद हो जाए अंग्रेजों ने बहुत लूटा है इस देश को आपको अंदाजा है या नहीं पता नहीं मैं तो इस समय इतिहास का विद्यार्थी हूं और इतिहास को दस्तावेजों के आधार पर पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं पिछले कुछ बारह पंद्रह वर्षों में पचास से ज्यादा दस्तावेज मेरे हाथ लगे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के उन दस्तावेजों से पता चलता है कि अंग्रेजों ने कितना लूटा है दो चार उदाहरण देता हूं एक अंग्रेज था इस देश में उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइक 1750 में आया बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर इन चीफ बन के और उसने बंगाल में आके एक युद्ध लड़ा जिसको प्लासी का युद्ध कहते हैं बंगाल का राजा हुआ करता था उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो उसने सिराजुद्दौला के सामने एक पेशकश की थी कि मुझे बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए सिराजुद्दौला ने मना कर दिया था उसने कहा कि अंग्रेजों पर मैं भरोसा नहीं कर सकता उनको लाइसेंस नहीं दे सकता कारण क्या था सिराजदौला को यह मालूम था कि अंग्रेजों ने जहां जहां व्यापार करने का लाइसेंस लिया है हर राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ है अंग्रेजों ने 1618 में इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजकर पहला लाइसेंस लिया था सूरत में और सूरत पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का बाद में गुजरात में कब्जा हो गया फिर जब अंग्रेजों ने कहा कि हम बंगाल में भी करना चाहते हैं मना कर दिया तो अंग्रेजों का जो कमांडर इन चीफ था रॉबर्ट क्लाइव उसने सिराजुद्दौला को चुनौती दी उस जमाने में क्या होता था आपने किसी से कोई बात कही उसने नहीं मानी तो आप क्या कहेंगे हम युद्ध करेंगे तुमसे तो युद्ध में फैसला होगा तो सिराजुद्दौला को उसने कहा युद्ध करेंगे तो सिराजुद्दौला ने कहा कर लो जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी तो युद्ध हुआ प्लासी के मैदान में वो सब आपने पढ़ा है जो नहीं पढ़ा है वो बताना चाहता हूं प्लासी का युद्ध हुआ ये तो आप सब जानते हैं तेईस जून सत्रह को युद्ध हुआ युद्ध में हुआ क्या युद्ध ही नहीं हुआ दस्तावेज कहते हैं कि प्लासी के मैदान में जब रॉबर्ट क्लाइव गया युद्ध के लिए तो उसके पास सैनिक बहुत कम थे मात्र साढ़े तीन सौ और सामने जो फौज थी सिराजुद्दौला की उसमें सैनिक बहुत थे अट्ठारह हजार अब साढ़े तीन सौ सैनिक अंग्रेजों के अठारह हजार सैनिक सिराजुद्दौला के रॉबर्ट क्लाइव को समझ में आ गया मैं तो मारा जाऊंगा अभी दस मिनट में ही तो उसने युद्ध नहीं किया उसने क्या किया अपना एक चतुर आदमी सिराजुद्दौला की फौज में भेज दिया और कहा कि यह पता लगाओ कि कौन आदमी है जो बिक सकता है कौन आदमी है जो टूट सकता है इस फौज में उसका एजेंट गया थोड़ी देर में वापस आ गया कहा एक आदमी है मीर जाफर और वो सिराजौला की सेना का कमांडर चीफ है वो पैसे का लालची है कुर्सी का लालची है ये टूट सकता तो रॉबर्ट क्लाइव ने ऑफर भेज दिया उसको और उससे कहा कि तुम मेरे साथ संधि कर लो मैं तुमको युद्ध के बाद बंगाल का राजा बना दूंगा सिराजुद्दौला को हम मार डालेंगे तुम राजा हो जाओगे फिर लूट लेना थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना अब जाफर पैसे का लालची था और कुर्सी का लालची था ऐसे समझ लीजिए कि मीर जाफर था डिफेंस मिनिस्टर और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको ऑफर किया कि तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाता हूं तैयार तो हो गया वो तो बंगाल का राजा घोषित किया जाएगा और फिर मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव मिलकर सिराज उद्दौला की हत्या करेंगे और गद्दी पर मीर जाफर बिठा दिया जाए ये संधि हुई ये संधि के पेपर्स हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़े हुए उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है अब वो पेपर्स पढ़ने से पता चलता है कि युद्ध ही नहीं हुआ मैदान में वहां तो सरेंडर हुआ और सरेंडर 20 मिनट में हो गया अठारह हजार सैनिकों ने हथियार फेंक दिए वो सब रॉबर्ट क्लाइव के पाले में शामिल हो गए और ये साढ़े तीन की सेना का सेनापति अठारह हजार सैनिकों की सेना का सेनापति हो गया फिर इन्होंने क्या किया मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव मिलकर युद्ध के मैदान से घोड़ों पर बैठकर सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला की हत्या करने के लिए गए जुलूस के शक्ल में सिराजुद्दौला रहता था मुर्शिदाबाद में और युद्ध हुआ था कलकत्ता में माफ कीजिएगा युद्ध नहीं संधि हुई थी कलकत्ता कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की दूरी है घोड़े से चले तो दस बारह दिन लगते हैं तो दस बारह दिन इन्होंने जुलूस निकालकर घोड़ों पर टप टप टप टप मुर्शिदाबाद पहुंचे उस जुलूस का वर्णन रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है पर्सनल डायरी में और उस डायरी का एक वाक्य सुनाता हूं आपको रॉबर्ट क्लाइव लिखता है कि जब हमने संधि कर ली और सिराजुद्दौला को मारने का षडयंत्र किया घोड़ों पर बैठकर हम चल दिए तो मैं आगे आगे चलता था मेरे पीछे साढ़े तीन सैनिक चलते थे उनके पीछे अट्ठारह हजार भारतीय सैनिक चलते थे और सड़क के दोनों तरफ हजारों भारतवासी हमारा जुलूस देखते थे और तालियां बजाते थे वो डायरी में लिखता है कि जो भारतवासी हमारे जुलूस पर तालियां बजाते थे अगर इन्हीं भारतवासियों ने एक एक पत्थर उठा के हमको मार दिया होता तो भारत का इतिहास तो सत्रह में ही बदल गया होता हमने पत्थर नहीं फेंका ताली बजाई अंग्रेजों के जुलूस पर परिणाम वही निकला जो निकलना था ये जुलूस सुरक्षित पहुंचा सिराज उद्दौला की हत्या की थोड़े दिन के लिए मीर जाफर के भतीजे मीर कासिम को प्रधानमंत्री बना दिया फिर मीर कासिम को हटाया फिर मीर जाफर को बना दिया एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने कहा ये मीर जाफर तो बड़ा खतरनाक आदमी है जो अपने राजा से गद्दारी कर सकता है वो मुझसे भी करेगा तो एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को चाकू घूप दिया मार डाला और खुद रॉबर्ट क्लाइव फिर बंगाल का राजा हो गया उसी दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस देश में शुरू हो गया और उसी दिन से गुलामी हमारी शुरू हो गई अब इस गुलामी की कहानी में एक बात ध्यान देने की है कि अगर देश और समाज में एक गद्दार पैदा हो जाए तो पूरा देश गुलाम हो जाता है एक मीर जाफर ने पूरे देश को गुलाम बना दिया मैं बार बार यही सोचता हूं कि अगर मीर जाफर नहीं होता तो क्या होता तो रॉबर्ट क्लाइव तो मारा जाता पहली ही बार में और वो मारा जाता तो उसके साढ़े तीन सौ सैनिक मारे जाते तो ईस्ट इंडिया कंपनी मारी जाती तो वो भाग जाते वापस और ये देश गुलाम नहीं होता इस देश की लूट नहीं होती आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती सात लाख बत्तीस हजार क्रांतिकारियों को बलिदान नहीं कराना पड़ता करोड़ों हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के अपमान का शिकार नहीं होना पड़ता अगर मीर जाफर नहीं होता लेकिन मीर जाफर ने देश का इतिहास बदल दिया अब दुख और दुर्भाग्य की बात इस देश में यह है कि सत्रह में तो एक मीर जाफर था 2009 में तो लाइन लगी हुई है मीर जाफरों अब तो जिस पार्टी में देखो वहां मीर जाफर ही मीर जाफर दिखाई देते हैं हर पार्टी में मीर जाफर देश बेचने के लिए समाज बेचने के लिए तैयार बैठे यह देश के सामने बहुत बड़ा संकट है और दुख और दुर्भाग्य यह है कि रॉबर्ट क्लाइव ने यह सब करने के बाद लूटा इस देश को और धन ले गया इंग्लैंड तो रॉबर्ट क्लाइव जब धन लेके पहली बार इंग्लैंड पहुंचा तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उसको पूछा गया तुम भारत से क्या लाए तो उसने कहा सोने चांदी हीरे जवाहरात के जहाज भर के लाया कितने जहाज भर के लाए तो उसने पार्लियामेंट में उत्तर दिया 900 900 शिप्स भर के लाया नाव नहीं जहाज 900 हंड्रेड बोट्स नहीं शिप्स एक शिप का उस जमाने में जो साइज होता था उसमें 60 से 70 मीट्रिक टन मटेरियल आता था ऐसे 900 सौ जहाज भरकर सोना चांदी हीरे जबाहरात वो लेके गया तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का उसने पूछा मीर जाफर को कि इसकी वैल्यू कितनी है जो तुम लेके आए उसने कहा कि मालूम नहीं है फिर भी वो कहता एक रफ एस्टीमेट है वन थाउजेंड मिलियन स्टर्लिंग पाउंड वन थाउजेंड मिलियन मिलियन माने दस लाख और स्टर्लिंग पाउंड इतनी वैल्यू है आज के हिसाब से इसको अगर कैलकुलेट करें तो यह साढ़े से आठ लाख करोड़ रुपए की रकम बैठती है वो एक रॉबर्ट क्लाइव लूट के ले गया फिर रॉबर्ट क्लाइव के बाद इस देश में दूसरा आया वॉरेन हेस्टिंग्स उसने लूटा फिर इस देश को फिर वॉरेन हेस्टिंग्स गया लूट मार के तो तीसरा आ गया करजन उसने लूटा इस देश को फिर करजन गया तो चौथा आ गया विलियम वेंटिंग उसने लूटा इस देश को फिर वो गया तो पांचवा आ गया फिर छठा आ गया ऐसे चौरासी अंग्रेज आए गवर्नर जनरल बन के पूरे देश को लूट लूट के सारा धन इंग्लैंड में जमा कर दिया तो मेरे दिल को आपके दिल को कसक ये होती है कि भाई वो विदेशी थे लुटेरे थे लूटने के लिए आए धन ले जाके उन्होंने इंग्लैंड में जमा कर दिया अब आजादी के बासठ साल के बाद भी ऐसे ही लुटेरे देश को लूटें और सारा धन स्विटरलैंड में ले जाके जमा करें तो रॉबर्ट क्लाइव और इन देशी लुटेरों में क्या अंतर है आप बताइए ये तो हमारे ही अपने और इन देशी लुटेरों को अगर हमने ऐसे ही छूट देकर रखी तो ये तो सारे देश को लूट खाएंगे इनको देश की पड़ी क्या है और ये लोग जब लूट खाएंगे देश को और कुछ नहीं बचेगा तो ये भारत छोड़कर भी भाग जाएंगे क्योंकि सबके पास विदेशी खाते हैं सेटल हो जाएंगे उनको पड़ी क्या है उनके बेटे बेटियां तो सेटल हो ही चुके हैं पहले से वो भी सेटल हो जाएंगे रहना तो आपको पड़ेगा रहना तो मुझे पड़ेगा क्योंकि आपकी मजबूरी है मेरी मजबूरी है ना आप इस देश को छोड़ सकते हैं ना मैं इस देश को छोड़ सकता हूं तो चिंता भी आपको ही करनी पड़ेगी इस देश की और मुझे ही करनी पड़ेगी इसी चिंता ने हमको मजबूर किया है भारत स्वाभिमान अभियान चलाने के लिए इसी मजबूरी में हमने ये काम शुरू किया हमें कोई खुशी नहीं है ये काम करने की मजबूरी है हमारी कि ये लूट बंद होनी चाहिए तो आप बोलेंगे क्या हम इस अभियान की मदद से इस लूट को बंद करा सकते हैं बिल्कुल कोशिश तो करना ही चाहते हैं बाकी भगवान के ऊपर है वो मदद करे तो हम बंद करा लेंगे नहीं करे तो जो भी होगा एक बार प्रयास तो करना ही चाहते हैं ईमानदारी से तो आप बोलेंगे क्या प्रयास है हमारे दो प्रयास हैं पहला प्रयास ये है कि भारत स्वाभिमान के माध्यम से सरकारों के ऊपर इतना दबाव डालेंगे हम कि ये जो लूट का पैसा इन्होंने जमा कर रखा है विदेशी बैंकों में यह भारत में वापस आए पहला काम तो हम ये करना चाहते हैं दूसरा काम हम ये करना चाहते हैं कि हम इस देश में रहें या न रहे कानून और व्यवस्था ऐसी बन जाए कि आने वाले समय में कोई इस देश का एक पैसा भी लूटकर ना ले जा पाए दो काम करना चाहते हैं। पहला जो लूटकर ले जाया गया धन है यह वापस लाना है और दूसरा भविष्य में ऐसी कोई लूट इस देश में से ना हो सके उसकी व्यवस्था करनी है आप बोलेंगे क्या यह संभव है दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता हर काम संभव है बस करने वाले का संकल्प कितना है यह महत्व की बात है हर काम संभव है कुछ भी असंभव नहीं हम दुनिया में बहुत सारे कामों को असंभव माना करते थे लेकिन हमारी आंखों के सामने हो गए जैसे कोई ये कल्पना कर सकता था कि गोरे अमेरिका में काला आदमी राष्ट्रपति हो सकता है जिस अमेरिका में 85 प्रतिशत वोट गोरे लोगों का हो 15 प्रतिशत वोट काले लोगों का हो माइनॉरिटी वोट काले लोगों का हो मेजोरिटी वोट गोरे लोगों का हो उस देश में कोई काला आदमी राष्ट्रपति हो सकता है और वो भी एक ऐसा आदमी जिसका पिता कीनिया का था और जिसकी मां अमेरिका की थी हो गया और एक ऐसा आदमी जिस अमेरिका में मुसलमानों के नाम से नफरत है और घड़ा है बराक हुसैन ओबामा मुसलमान है राष्ट्रपति हो गया ये असंभव है लेकिन हो गया इसी तरह से कभी किसी के जिंदगी में जो राजनीति शास्त्र के पंडित हैं विद्वान हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं होते थे कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों एक हो जाएंगे ईस्ट और वेस्ट दोनों एक हो जाएंगे ये कल्पना के बाहर की बात थी हो गए ऐसे ही राष्ट्र राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी ये मानने को तैयार नहीं थे एक समय में कि सोवियत संघ नाम का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र खंड खंड टूट जाएगा हो गया तो जब ऐसे बिना संभावना के बहुत सारे काम दुनिया में हो चुके हैं तो यह भी हो सकता है कि भारत की लूट का गया हुआ धन जो हमारे हाथों से तो निकल चुका है लेकिन कहीं रखा हुआ है वो वापस आ सकता है हमें विश्वास है कि आ सकता है आपको भी जिस दिन यह विश्वास हो जाएगा उसी दिन आ जाएगा हमें तो विश्वास हो गया आज के आ सकता है आपको भी जिस दिन विश्वास हो जाएगा आपके जैसे करोड़ों लोगों को जिस दिन विश्वास हो जाएगा उसी दिन आ जाए आप बोलेंगे रास्ता क्या है इसके वापस आने का इसके चार रास्ते हैं पहला रास्ता यह है कि हम हमारी संसद की मदद लेकर ये काम करें क्या हमारी संसद में हम एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं और प्रस्ताव लाने के लिए कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम तैयार कर रहे हैं प्रस्ताव किस बात का पंद्रह अगस्त उन्नीस के बाद जितना धन इस देश में से लूट कर विदेशों में जमा हुआ वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है यह संसद में प्रस्ताव आए अब संसद में प्रस्ताव आएगा तो बहस होगी जिस दिन बहस होगी उस दिन आप टीवी जरूर स्विच ऑन कर लेना क्योंकि आजकल संसद की बहस डायरेक्टली कास्ट होती है डी पे होती है लोकसभा टीवी पे होती है और देखना कि बहस में कौन कौन एमपी और नेता है जो इसका विरोध कर रहा है जो विरोध करेगा तो पक्की बात है स्विस बैंक में उसी का खाता है तो बिना हमारे बताए सबको नाम पता चल जाएंगे और जो जो विरोध करेगा बहस में वो ही नहीं इस प्रस्ताव के विरोध में वोट पड़ेगा तो जो इसके विरोध में वोट करेगा पक्की बात है उनका खाता है और लोकसभा की कार्यवाही से यह पता लगाया जा सकता कोई मुश्किल नहीं है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है एक मिनट में पता चल जाए ये हम तैयारी कर रहे हैं अब आप पूछेंगे कौन सी पार्टी के लोग इस प्रस्ताव को लाएंगे हमारी कोशिश चल रही है ऑल पार्टीज की तरफ से यह प्रस्ताव हम करवाएं। हमारी कोशिश यह है बीजेपी कांग्रेस जनता दल समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम सीपीआई अड़तालीस राजनीतिक पार्टियां संसद में है हम चाहते हैं सबकी तरफ से ये प्रस्ताव आए कोई भी इसमें से पीछे ना खे सक पाए हमारी कोशिश तो ये है लेकिन वो करने देंगे क्या आप ये पूछोगे हम उनके ऊपर इतना दबाव बना रहे हैं कि वो करने देंगे ऐसा भरोसा हो रहा है क्योंकि थोड़े दिन पहले आपको याद है परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने एक पत्र लिखा था सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष को चुनाव के पहले और कहा उन्होंने कि जो इस मुद्दे पर हमारा साथ देगा भारत स्वाभिमान उसी को आशीर्वाद देगा तो सबसे पहले बयान आया लाल कृष्ण अडवाणी का उन्होंने कहा हम ये काम करेंगे बहुत खुशी की बात है करो तुरंत दूसरा बयान आ गया राहुल गांधी का राहुल गांधी ने कहा हम ये काम करेंगे बहुत अच्छा है करो तीसरा बयान आ गया शरद यादव का हम ये काम करेंगे बहुत अच्छा भाई करो चौथा बयान आ गया मुलायम सिंह यादव का हम करेंगे भाई आप भी करो ऐसे सीताराम येचुरी का आ गया प्रकाश करात का आ गया सारे बड़े नेताओं में से दो चार को छोड़कर सबने बयान दिए कि हमारी सरकार आई तो हम करेंगे हमने वो सब बयान टेप कर लिए हैं उनके जिस जिसने जो कहे अब सरकार बन गई है और चांस की बात है कि कांग्रेस की बन गई है अब हम इनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तुमने बोला था करो बोला था अब करो बोला था अब करो इस बात के लिए परम पूजनीय स्वामी जी दो बार प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम करेंगे आप हमको समय दे दो कितना उन्होंने चार महीने का स्वामी ने कहा छह महीने ले लो करो लेकिन इसका तो छह महीने तक हम इंतजार करेंगे माने जनवरी 2010 तक हम इंतजार करेंगे कि सरकार कर रही है कर रही है कर रही है और जो नहीं किया तो फिर इनका बाजा बजाएंगे इनको चैन और शांति से तो सोने नहीं देंगे अब बहुत सो लिए बासठ साल अब नहीं सोने देंगे क्योंकि अब हम जग गए हैं इनको नहीं सोने देंगे नाक में दम कर देंगे चारों तरफ से इनके ऊपर दबाव डालेंगे और वो चारों तरफ के दबाव क्या होंगे सारे देश में इस बात को खुलकर कहेंगे कि इन्होंने वायदा किया था हमारे पास तो टेलीविजन के रिकॉर्ड्स हैं इस तारीख को इस दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुन लो देखो क्या कह रहे हैं फिर जनता से कैसे मुंह छुपाएंगे संसद में कैसे मुंह छुपाएंगे तो हमारी तैयारी वो है उसके बाद भी इन्होंने नहीं किया तब तक हम कुछ सांसदों को तैयार कर रहे हैं जो निर्दलीय जीत कर गए जिनका पार्टियों से लेना देना नहीं उनसे हम कह रहे हैं कि तुम ही प्रस्ताव लाओ संसद में निर्दलीय लोग भी प्रस्ताव ला सकते हैं और उस पर बहस तो हो ही सकती है भले वो पास हो या नहीं हो बहस तो हो ही सकती है तो ये हमारी तैयारी है दूसरी तैयारी क्या है हम सुप्रीम कोर्ट की मदद लेना चाहते हैं इस मामले में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक फैसला दिया था जब पी नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे तो एक यूरिया घोटाला हुआ था जिसमें 133 करोड़ रुपए दिए गए यूरिया खरीदने के लिए लेकिन एक दाना भी यूरिया नहीं आया आप जानते हैं सीबीआई इंक्वायरी हुई इंक्वायरी में पता चला कि वो 133 करोड़ रुपया हमारे देश की अर्थव्यवस्था से निकलकर स्विट्जरलैंड में जमा हो गया सीबीआई ने जब ज्यादा विस्तार से इसकी जांच की तो मामला कुछ और ही निकला सीबीआई ने जब इस मामले की ज्यादा गहराई से जांच की माइक्रो लेवल पे तो मामला कुछ और निकला मामला क्या निकला कि 133 करोड़ रुपए का जो पेमेंट हुआ वो नरसिम्हा राव के बेटे को हुआ उनके खाते में जमा हुआ और उनका खाता स्विट्जरलैंड की बैंकों में तो पैसा वहां चला गया फिर उसी समय भारत के कुछ जागरूक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन में नोटिस इश्यू किया सरकार और सरकार को कहा कि ये जे जितना पैसा 133 करोड़ है या तो इसका यूरिया लेके आ जाओ या ये पैसा वापस ले आओ ये देश की संपत्ति है ये मजाक नहीं है स्विट्जरलैंड ने घोषित कर दिया सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया कि एक करोड़ रुपए भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है निजी संपत्ति नहीं है किसी की ये वापस आना चाहिए अब जब फैसला आ गया तो सरकार क्या करती है तो सरकार ने वो फैसले की कॉपी स्विट्जरलैंड भिजवाई सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम बनाई कुछ अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर स्विट्जरलैंड गए और आपको सुनकर हैरानी होगी जजमेंट आने के 21 दिन के भीतर 133 करोड़ रुपए वापस आ गया और सुप्रीम कोर्ट के खजाने में जमा हो गए और नरसिंह राव के जिस बेटे के खाते में यह पैसा गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया वो आज भी जेल में सड़ रहा है हमारा यह कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा स्विट्जरलैंड से सुप्रीम कोर्ट वापस मंगा सकता है तो चारा घोटाले का भी मंगा सकता है बोफोर्स घोटाले का भी मंगा सकता है हमारे देश में एक बड़ा भारी घोटाला हुआ था चेक पिस्टल स्कैंडल चेकोस्लोवाकिया से रिवॉल्वर खरीदी गई रिवॉल्वर एक भी नहीं आई पैसे का पेमेंट हो गए ऐसे पिछले बासठ साल में हजारों घोटाले हुए तो हम तो वो घोटालों की फाइल बनाकर तैयार बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट को एक एक फाइल देते जाएंगे इनका भी राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दो इनका भी कर दो इनका भी कर दो इनका भी कर दो हम तब यह देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से कैसे पलटता है जब एक बार वो कह चुके हैं कि यह राष्ट्र की संपत्ति है घोटाले में गया हुआ पैसा तो सभी घोटालों का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति है और सुप्रीम कोर्ट यह कहेगा तो बहत्तर लाख 80 हजार करोड़ जो स्विस बैंक में है 35 लाख करोड़ जो दूसरी बैंकों में है ये वापस आएगा एक लाख करोड़ आ जाएगा यह दूसरा रास्ता है तीसरा रास्ता क्या है तीसरा एक रास्ता है वो ये कि हम अंतरराष्ट्रीय अदालत की शरण लें एक इंटरनेशनल कोर्ट होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे इंटरनेशनल कोर्ट है वहां एक मुकदमा दाखिल करें और स्विट्जरलैंड की सरकार के खिलाफ वो मुकदमा हो और वो मुकदमे में कई और देश भी हमारे साथ आने को तैयार हैं क्योंकि उनका भी पैसा वहां फंसा हुआ है सामूहिक रूप से मुकदमा करें पचास देश मिलकर करें तुरंत फैसला आएगा क्योंकि आईसीजे में नियम है कोर्ट में कोई मामला आए तीन महीने में जजमेंट देना ही पड़ता है उन्हें वहां ऐसा नहीं भारत की तरह दस दस साल बीस बीस साल केस लटक तो वहां फैसला आ सकता है और इंटरनेशनल कोर्ट में अगर हम गए तो सबसे ज्यादा बदनामी होगी स्विट्जरलैंड की और उन देशों की जिनके बैंकों में ये पैसे पड़े हुए हैं तो बहुत सारे देश तो बदनामी से बचने के लिए ही कह देंगे भैया ले जाओ ये मामला मत लेके आओ आगे और एक तरीका है संयुक्त राष्ट्र महासंघ की तरफ से हम ये काम करवा सकते हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक प्रस्ताव पारित किया है वो प्रस्ताव ये है कि दुनिया में जो टैक्स हैवन्स हैं जिन देशों में टैक्स नहीं लगता ना इनकम टैक्स वगैरह टैक्स हैवंस उन्हीं देशों में ये पैसा जमा होता तो कहा गया कि जो टैक्स हेवंस हैं वो अपनी अपनी बैंकों को बंद करें उनके ऑपरेशन बंद करें क्यों क्योंकि आतंकवादियों के खाते भी उन्हीं बैंकों में जहां नेताओं के खाते तो यूनाइटेड नेशंस को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो उन्होंने कहा ये खाते बंद करो तो दबाव उनका है और हम अगर इकट्ठे हो गए पचास देश तो और दबाव डलवा सकते हैं एक छोटा सा देश है लीचेस्टन उसने तो सब भारत सरकार को लिख के दे दिया कि जल्दी से अपने खाते मंगा लो हम बैंकें बंद करना चाहते अब सरकार के सामने मुश्किल पैदा हो गई है सामने से वो कह रहे हैं कि खाते अपने मंगा लो पैसा विदड्रॉ कर लो हम ये बैंक बंद करना चाहते हैं सरकार उस चिट्ठी को दबा के बैठ गई है क्योंकि सरकार के ही लोगों के पैसे तो मामला हम चाहें तो चार तरफ से सुलझा सकते हैं और एक तरीका है पांचवा हम दादागिरी करके ये पैसा ला सकते हैं आप बोलेंगे कैसे स्विट्जरलैंड से दादागिरी करो सा देश है आर्मी उसके पास नहीं है एक जिले से छोटा है मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूं कि सारे भारतवासी खड़े होकर अगर पेशाब भी कर दे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा इतना छोटा सा देश अभी अमेरिका ने किया है आपको मालूम है बराक हुसैन ओबामा जब राष्ट्रपति बना उसने बड़ा काम किया उसने क्या किया है अमेरिका के लोगों से जो वायदा किया था वो वायदा पूरा किया उसने चुनाव से पहले कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनकर आया तो अमेरिका में जितने घोटाले हुए हैं पिछले पचास सालों में उनका पैसा स्विस बैंकों में है वो वापस लाऊंगा इसलिए बराक हुसैन जीता ये हिलेरी क्लिंटन ने नहीं कहा बराक हुसैन ने कहा वो जीत गया लोगों ने जिता दिया जीतते ही उसने पहला कानून बनाया वो अमेरिकन पार्लियामेंट में यही कानून है कि अमेरिका में जितने स्कैंडल हुए लास्ट 50 इयर्स में उनका पैसा जो स्विस बैंक में है वो वापस आना चाहिए वो नेशनल प्रॉपर्टी है तो इंक्वायरी कराई उसने एफबीआई की टीम भेजी तो उन्होंने बताया 470 अरब डॉलर अमेरिका का वहां पे है अमेरिका ने अपनी संसद से कानून बना दिया कानून की कॉपी स्विट्जरलैंड चली गई तो स्विट्जरलैंड की सरकार ने थोड़े दिन तो दबा के रखा फिर अमेरिका ने एक धमकी दी उसी में सरेंडर कर दिया स्विट्जरलैंड उन्होंने कहा कि हमने इराक को बर्बाद कर दिया है अफगानिस्तान को तबाह कर दिया है हमारी एक मिसाइल आपको भी तबाह कर सकती है इतना ही कहा था स्विट्जरलैंड के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा भाई ले जाओ अपना पैसा 470 अरब डॉलर अमेरिका को वापस दे दिया बराक हुसैन ओबामा ने क्या किया कि वो पैसा अमेरिका में जो इस समय मंदी चल रही है ना और बहुत सारी कंपनियां और बैंक डूब गए हैं उनको दे दिया उट पैकेज में तो मेरा यह कहना है कि अमेरिका कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं उसने थोड़ा क्रूड तरीके से कहा कि एक मिसाइल छोड़ देंगे हम थोड़ा सफेस्टिकेटेड तरीके से कह सकते हैं कहें हम भी सकते और दूसरे देशों को साथ में लेके तो मतलब यह है कि रास्ते अपने पास खुले हैं यह पैसा लाने के लिए हमें संकल्प कितना है ये काम कराने के लिए परीक्षा हमारी अब ये परीक्षा में हम पास होते हैं तो ये इस बात पर निर्भर है कि जो हम चाहते हैं उसको कितने करोड़ भारतवासी चाहते हैं क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में नंबर गेम होता है नंबर गेम में 51 प्रतिशत जो कहेंगे वो माना जाता है भले वो कितना ही गलत क्यों ना हो तो हम इस नंबर गेम में उतरना चाहते हैं और कैसे उतरना चाहते हैं हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों के पास कुल जमा चार करोड़ मेंबर हैं कांग्रेस बीजेपी जनता दल सीपीएम सीपीआई हम मान के चलते हैं कि ये पार्टियां हमारा काम ना करें कल्पना करो कर दें तो बहुत अच्छा ना करें तो ये चार करोड़ लोगों से हमें टक्कर लेनी है तो हम पांच करोड़ सदस्य अपने बनाना चाहते हैं हमारी लाइन बड़ी करना चाहते हैं और हमारे पास जिस दिन पांच करोड़ लोग हो जाएंगे इस बात को बोलने वाले उस दिन ये सारी पार्टियां सरेंडर कर देंगी और ये कहेंगी कि यही काम होना चाहिए तो इस रास्ते हम यह काम करवाना चाहते अब आपकी इसमें हमें मदद चाहिए और आप यह पूछेंगे भैया पैसा आ जाएगा तो करोगे क्या हमने उसकी पूरी योजना बना रखी है पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है एक एक पैसे के लिए ब्लूप्रिंट बनाया है क्या करेंगे कैसे करेंगे हमारा ब्लूप्रिंट प्रिंट यह है कि एक लाख करोड़ ये आ गया कुल मिलाकर तो इसमें से 50 लाख करोड़ हमें खर्च करना है गांव के विकास पर गांव जो विकास में छूट गए चौरासी करोड़ लोग जो गरीबी में डूब गए ये सब गांव के लोग हैं इनके विकास पर खर्च करना है तो कैसे खर्च करना है एक तरीका तो ये बांट दो सबको लाइन लगा के एक भाई ले लो अपने अपने हिस्से का ऐसे नहीं खर्च करना है हमें खर्च करना है हर गांव में इस पैसे की मदद से कुछ उद्योग शुरू करने हैं उद्योग ऐसे उद्योग जो गांव में आसानी से शुरू हो सकते हैं जैसे मैं नाम लेके बताऊं गेहूं पैदा होता है गांव में तो आटा बनाने का उद्योग गांव में चल सकता है आजकल शहरों में बना बनाया आटा खरीदने वाले बहुत लोग हो गए बहुत लोग हैं जिनको पिसा हुआ आटा पैकेट में बंद चाहिए क्योंकि पति पत्नी दोनों काम पे जाते हैं इतनी फुर्सत नहीं है कि गेहूं को छानना बीनना फटकना वो कहते हैं बना बनाया ले आओ तो बना बनाया आटा खरीदने वाले करोड़ों लोग हैं अब उस आटे की व्यवस्था हमें ऐसी करनी है कि गेहूं जहां पैदा होता है आटा वहीं बने पैकिंग हो और शहरों में आकर बिके आटा बनाने के लिए कौन सी बड़ी भारी ऐसी मशीन चाहिए जो गांव में नहीं लग सकती सिंपल सी चक्की चाहिए ना और हमारी तो योजना यह है कि बिजली की चक्की का ही आटा नहीं हाथ की चक्की का आटा भी मिले लोगों को खाने के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए आप बोलेंगे जी ये क्या बात कर रहे हैं मैं आपको एक विज्ञान की गहरी बात बताना चाहता हूं बिजली की चक्की चलती है बहुत तेज उसमें जो गेहूं पिस्ता है ना उस गेहूं के सारे पोषक तक तो जल जाते हैं क्योंकि हीट बहुत डेवलप होती है उस बिजली की चक्की में तो आप बिजली की चक्की के पिसे हुए आटे की जो रोटी खाते हैं वो आपको एसिडिटी करती है हाइपर एसिडिटी करती है अल्सर करती है पेप्टिक अल्सर करती है भूख मार देती है आपकी ये सब समस्याएं हैं हाथ के आटे का हाथ की चक्की का आटा जो धीरे धीरे धीरे धीरे हम चलाते हैं उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता हीट जनरेट नहीं होती तो उससे पिसा हुआ जो आटा निकलता है, उसके पोषक तत्व तो मेनटेन रहते हैं आप एक बार हाथ के चक्की के आटे की रोटी खा लो आप भूल जाओगे बाकी सब रोटियों का स्वाद क्योंकि हमने ये करके देखा हमने परीक्षण किया कि चक्की जो बिजली वाली है उसका आटा लिया लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए दिया और हाथ वाली चक्की का आटा लिया लेबोरेटरी में टेस्ट करने को दिया तो वैज्ञानिक बताते हैं कि 18 गुना ज्यादा पोषक तत्व तो हाथ वाली चक्की के आटे में है 18 गुना ज्यादा तो हम तो चाहते हैं कि गांव गांव के हर घर में यह चक्की चले पहले चलती थी कि नहीं बीच में बंद हो गई क्यों हमने विकास कर लिया इसलिए बंद हो गई विकास का हमारा मतलब पता ही क्या है कि पहले जो काम हम हाथ से करते थे अब मशीन में करना शुरू कर दिया जी विकास हो गया हमारा पहले चक्की रोज चला के आटा बनाते थे ताजा ताजा और घरों में परंपरा यह थी कि सवेरे का आटा सवेरे शाम का शाम को दूसरे दिन का भी इस्तेमाल नहीं होता था इतना ताजी तो लोगों में पोषकता ज्यादा थी तो ताकत भी ज्यादा थी तो लोग काम भी अच्छा करते थे जब से बिजली की चक्की के आटे में आए एसिडिटी हाइपर एसिडिटी सैकड़ों रोग आ गए तो हम तो चाहते हैं कि हर गांव में ये हाथ चक्की चले आटा बने पैकेट में बंद हो शहर में आकर बिके और ये आटा ऑर्गेनिक होगा पोषक होगा तत्व वाला होगा कोई भी खरीदेगा तो पैसा शहर से गांव में जाएगा ऐसा उद्योग हमें चलवाना एक और उदाहरण देता हूं तेल चाहिए आपको खाने के लिए शुद्ध तेल सबको चाहिए बाजार में मिलता नहीं क्योंकि डिब्बा जितने भी तेल है ना इन सभी तेलों में मिलावट है सरकार ने कानून से परमिशन दे रखी है मिलावट करने की आपको मालूम एक पामोलिन नाम का तेल आता है मलेशिया से वो तेल को मिक्स करके आप सरसों का तेल बेचो नारियल का तेल बेचो तिल का तेल बेचो ये कानून है हमारे देश में तो डिब्बे बंद सारे तेलों में पामोलिन तेल मिला है पामोलिन तेल की मुश्किल ये है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता क्यों उसको डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी का टेम्परेचर चवालीस डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए तब वो डाइजेस्ट हो सकता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं टेम्परेचर तो 37 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पर पामोलिन ऑयल डाइजेस्ट ही नहीं होता अब ऑयल डाइजेस्ट नहीं होगा तो खून में जमा रहेगा खून गाढ़ा करेगा और बहुत जल्दी हार्ट अटैक आएगा और आप मरेंगे और मर रहे हैं जब से यह डिब्बा वंद तेल आए हैं हिंदुस्तान में हार्ट अटैक की संख्या रात दिन बढ़ती जा रही है मैं नहीं कहता ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डॉक्टरों ने रिसर्च करके बताया कि 100 में से 90 पेशेंट वो हैं जो डब्बा तेल खाते हैं और हार्ट अटैक की शिकायत लेके एम्स में भर्ती हो जाते हैं हमें क्या करना है डब्बा तेल नहीं चाहिए ये पामुलिन वाला हम तो गांव गांव में छोटी छोटी तेल की घाणियां लगाएंगे वो बेल चलाता है ना पोलू वो चलवाएंगे उसमें से तेल निकलेगा वो प्योर तेल होगा वो आपको खिलाएंगे अब आप कहेंगे जी वो तेल में तो कोलेस्ट्रॉल बहुत है हा है लेकिन कौन सा अच्छा वाला आप जानते हैं सभी तेल में कोलेस्ट्रॉल है एक अच्छा और एक बुरा जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको एच कहते हैं हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन सब तेलों में होता है जो शुद्ध है और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जिसको एलडीएल और बीएलडीएल कहते हैं वो सब रिफाइंड तेलों में मौजूद है तो घानी के तेल में तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है तो डरने की बात क्या फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो तेल गाढ़ा गाढ़ा है चिपचिपा है चिपचिपाहट ही तो तेल है अगर उसकी चिपचिपाहट निकाल दी तो तेल ही नहीं रहा वो तो वो तो पानी हो गया तो हम ये तेल गांव गांव पैदा करवाएंगे जहां सरसों होती है वहां तेल हो सकता है जहां तिल होता है वहां तेल हो सकता है जहां नारियल होता है वहां तेल हो सकता है सब तरह के तेल गांव से बनकर शहरों में आएंगे तेल का बाजार सत्तर हजार करोड़ रुपए का साल का है तो गांव की अर्थव्यवस्था में हर साल हम सत्तर करोड़ रुपए डाल पाएंगे और तेल पैदा करने के लिए मशीन नहीं चाहिए वो कोलू चाहिए लकड़ी वाला वो कहीं भी संभव है ऐसे हमने लिस्ट किया तो सौ उद्योग हैं जो गांव गांव चल सकते हैं बस समस्या इतनी है कि उनकी शुरुआत कराने के लिए जो पूंजी चाहिए इनिशियल पेड अप कैपिटल वो हमें मिल जाए तो और वो पूंजी कहां से मिलेगी स्विस बैंक का जो पैसा आ जाएगा उसमें से निकालेंगे और मैंने इसका हिसाब निकाला कि ऐसे सौ उद्योग गांव गांव शुरू हो जाए तो 35 से 40 करोड़ गांव के नागरिकों को रोजगार इसमें मिल जाएगा पूरे देश में तो जो 40 करोड़ अर्ध बेरोजगार है ना वो यहां खपत हो जाएंगे और ये चालीस करोड़ लोगों को अगर रोजगार मिला तो इनकी गरीबी खत्म बेरो, बेरोजगारी खत्म उनकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो डिमांड खड़ी करेंगे मार्केट में फिर उस डिमांड की पूर्ति के लिए नए उद्योग लगेंगे फिर उन नए उद्योगों में रोजगार मिलेगा तो ये देश की गाड़ी चल पड़ेगी हर साल हम एक करोड़ अस्सी लाख नए रोजगार इस देश में खड़े कर पाएंगे और दुर्भाग्य या सौभाग्य हर साल इस देश में एक करोड़ अस्सी लाख ही नए बच्चे पैदा होते हैं। तो बेरोजगारी दर हम घटा सकते हैं। ऐसी योजना है फिर इसमें कितने पैसे खर्च होंगे इसमें हिंदुस्तान के हर गांव में सौ उद्योग हमें लगाने हैं मुश्किल से दस से पंद्रह लाख करोड़ का खर्चा आएगा फिर हम दूसरे कदम पे बढ़ेंगे हर गांव में स्कूल चाहिए पाठशाला चाहिए हर गांव में हॉस्पिटल चाहिए डॉक्टर चाहिए हर गांव में मेडिसिन चाहिए पीने के पानी की व्यवस्था चाहिए हमारी तो तैयारी यह है कि एक एक गांव में एक एक मेगावाट का पावर स्टेशन लगा दें साढ़े चार करोड़ का खर्चा है बहुत अधिक तो पांच करोड़ का छह करोड़ का और एक मेगावाट का पावर स्टेशन लग जाए तो बीच के सौ दो सौ के लिए पर्याप्त अभी हम बड़े बड़े पावर स्टेशन लगाते हैं 400 मेगावाट के 500 मेगावाट Me के 600 मेगावाट के छोटे भी लग सकते हैं एक मेगावाट के दो मेगावाट के चार मेगावाट के मैं बहुत बात करता हूं नेताओं से एक मंत्री है हमारे देश में ऊर्जा मंत्री वो महाराष्ट्र के हैं मैं भी महाराष्ट्र का हूं मैंने एक बार उनसे कहा कि दो दो तीन तीन मेगावॉट के पावर स्टेशन क्यों नहीं लगा सकते उनका लगा तो सकते हैं लेकिन इसमें खाने पीने का तो कुछ नहीं अब बड़ा पावर स्टेशन लगेगा 400 मेगावाट का 600 मेगावाट का तो साढ़े चार पांच करोड़ के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा हजारों करोड़ का बजट होगा तो 10 बीस परसेंट मिलेगा नेताजी को और नेताजी के नीचे वालों को तो कुछ तो आएगा अब आप कहते हो एक मेगावाट का लगा लो वो है ही साढ़े चार करोड़ का कहां खाएंगे क्या बिछाएंगे तो कहते लग तो सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम तो ये है तो हमको तो ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती हम तो कह रहे छोटे छोटे पावर स्टेशन लगाओ जहां थर्मल लग सकते हैं वहां थर्मल लगाओ जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक लग सकते हैं वहां वो लगाओ हिंदुस्तान में बीसियों नदियां हैं जहां पूरे साल पानी है तो वहां हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कर सकते हैं बिजली की व्यवस्था पूरी हो सकती है और अभी बिजली में तो आप जानते हैं तैतीस से पैंतीस परसेंट तो ट्रांसमिशन लॉस है हम इसको डिसेंट्राइज करना चाहते हैं अभी होता यह है कि बिजली पैदा होती है हजारों वोल्ट की फिर वो ट्रांसमिट होती है फिर वहां जाके स्टेप डाउन करना पड़ता है तब जाके हम यूज कर सकते हैं यूज तो 110, सौ दस करते हैं 120 सौ वोल्ट करते हैं ये। पैदा तो 11000 हजार वोल्ट की होती तो इसको नीचे लाने में जो खर्चा कर रहे हैं फालतू का तो हम तो कहना थोड़े छोटे स्टेशन बना लो कम वोल्टेज की बिजली पैदा करा लो वो घरों के काम में ले लो और ये बड़ी बिजली है वो उद्योगों के काम में और रेल के काम में ले लो इसको अलग अलग कर दो अभी मुश्किल क्या हो रही है बिजली पैदा होती है यहां इस्तेमाल होती है 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर हजार किलोमीटर दूर तो फालतू में इतना क्यों खर्चा करना जहां पैदा हो वहीं इस्तेमाल करो ना बिजली तो एक ऐसी ही चीज है जहां पैदा हो वहीं इस्तेमाल होनी चाहिए तब इसका खर्चा घटेगा और मैंने पढ़ा जाना सीखा देखा जर्मनी में ऐसा है फ्रांस में ऐसा है बहुत देशों ने ऐसा किया हुआ अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए फालतू खर्चा घटाने के लिए उन्होंने किया हुआ हम भी कर सकते जर्मनी में तो इतना अद्भुत है महिलाएं संभालती है बिजली का सारा मोर्चा जितने पावर स्टेशन जर्मनी में है ना मैक्सिमम पावर स्टेशन में महिलाएं हैं सारी होल सोल चीफ ऊपर से नीचे था एक बार मैंने पूछा एक जर्मन आदमी को यह क्यों तो उन्होंने कहा वो सेंसिटिव ज्यादा है इसलिए हमने वहां लगा रखा उनको तो उनको इतनी अकल है तो हमको भी है हम भी कर सकते हैं तो बिजली का काम हम कर सकते हैं उसके लिए मैंने कैलकुलेशन किया ढाई तीन लाख करोड़ से ज्यादा की जरूरत नहीं है शिक्षा का हिसाब जोड़ा उद्योगों का जोड़ा सैनिटेशन का जोड़ा चिकित्सा का जोड़ा सब पूरा खर्चा करें तो पचास लाख करोड़ में हर गांव इस देश का वैसा ही हो सकता है जैसे शहर शहर की सारी सुविधाएं हर गांव में हो सकती है और शहरी सुविधाएं गांव में हो जाए तो शहर खाली हो जाएंगे सब शहर वाले गांव में वापस चले जाएंगे कौन रहेगा जुग्गी झोंपड़ियों में फिर अभी तो गांव के लोग विस्थापित होकर शहर में आते हैं झुग्गी झोंपड़ियों में जीवन बिताते हैं नरक का जीवन है जहां आप रूमाल नाक पर रख के दो मिनट खड़े नहीं हो सकते वहां लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है इस देश में, और 65 प्रतिशत आबादी हमारे देश की झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है हमें इस आबादी को गांव में वापस भेजना है ये तभी संभव है तो सारे देश के विकास का काम पचास लाख करोड़ में हो जाएगा अब बच गया साठ लाख करोड़ अब क्या करें इसका उस बचे हुए पैसे को हम कहेंगे कि भाई फिक्स डिपॉजिट में डाल दो भारत माता के नाम से तो दस परसेंट का भी ब्याज मिलेगा तो साल का ब्याज छह लाख करोड़ हो गया अब ये छह लाख करोड़ इतना ब्याज है कि हम पूरा बजट बना सकते हैं एक पैसा भी टैक्स लगाए बिना बिना टैक्स का बजट टैक्स खत्म कर दो इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएटेड सब टैक्स खत्म करो और जो स्विस बैंकों से आए हुए पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखा उसके ब्याज के पैसे से देश का बजट चला लो टैक्स सब खत्म हो जाए हर चीज की कीमत 70 प्रतिशत घट जाएगी जो चीज आपकी दस रुपए की है वो तीन रुपए की हो जाएगी जो सौ रुपए की है वो तीस रुपए की हो जाएगी जो हजार रुपए की है वो तीन रुपए की हो जाएगी जब चीजें सस्ती होंगी तो गरीब से गरीब आदमी को दाल खाने को मिल जाएगी सब्जी खाने को मिल जाएगी अभी तो दाल हिंदुस्तान के गरीबों की थाली में से दूर हो गई है क्योंकि पैंसठ रुपए किलो है कैसे खाएं? 80 रुपए किलो है तो हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी अपना जीवन आसानी से बिता सके महंगाई कम हो महंगाई कम हो इन्फ्लेशन कम हो इन्फ्लेशन कम हो तो कम आमंदनी में भी मजे से जीवन चलेगा आपका अभी आपके महीने के दस हजार भी कम पड़ते हैं आपको फिर पांच हजार से भी कम में घर खर्च आसानी से चल जाएगा ये काम हम करना चाहते हैं, और एक काम करना चाहते हैं। ये सारा पैसा जो स्विस बैंक से आ जाएगा तो ये सब डॉलर्स में आएगा रुपए में हम नहीं लाने वाले क्यों लाएं रुपए में गया है डॉलर्स में तो डॉलर्स में ही लाएंगे और अच्छा हो सोने में दे दो हमको डॉलर भी नहीं चाहिए सोना दे दो स्विट्जरलैंड के पास इतना सोना है नहीं वो दिवालिया हो जाएगी तो वो देंगे तो डॉलर्स में ही देंगे तो ये सारा धन जब डॉलर्स में आएगा तो मतलब क्या है हमारी इकोनॉमी में डॉलर्स का फ्लो बढ़ जाएगा इसका सीधा सा मतलब यह है कि डॉलर्स की डिमांड हिंदुस्तान की इकोनॉमी में घट जाएगी क्योंकि जरूरत से ज्यादा डॉलर जब आपके पास आ जाएगा तो डिमांड क्यों रहेगी इतनी जब डॉलर की डिमांड घटेगी तो डॉलर की कीमत भी घटेगी और डॉलर की कीमत घटेगी तो रुपए की कीमत बढ़ेगी अभी एक डॉलर में पचास रुपया है हो सकता है यह सारा धन आने के बाद एक डॉलर में एक रुपया हो जाए हो सकता है एक डॉलर में सात रुपया हो जाए लेकिन होने वाला तो है अब डॉलर जितना घटेगा और रुपया जितना बढ़ेगा हमारा लिया हुआ विदेशी कर्ज उतना ही कम हो जाएगा क्यों हमने विदेशी कर्ज लिया एक डॉलर में पचास रुपए के हिसाब से और कल को एक डॉलर में आ गया सात रुपया तो हमें तो पेमेंट करना है सात रुपए के हिसाब से तो कर्जा कम हो गया कर्जे का ब्याज कम हो गया कर्जा कम कर्जे का ब्याज कम तो भारत से पैसा जाना और कम हो गया तो देखो कुछ अच्छा हो जाएगा और एक मजे का काम होगा डॉलर अगर कम हुआ रुपया बढ़ा तो एक्सपोर्ट इनकम बढ़ जाएगी हमारी अभी हम पचास रुपए का माल बेचते हैं तो एक डॉलर मिलता है फिर सात रुपए का ही माल बेच के डॉलर मिल जाएगा हो सकता है एक रुपए का माल बेचने में ही एक डॉलर मिल जाए तो मैं तो सपना देखता हूं कि हमारी एक्सपोर्ट इनकम हो सकता है पचास गुनी बढ़ जाए और इंपोर्ट का खर्चा घट जाएगा क्योंकि रुपया मजबूत हो जाएगा तो इंपोर्ट का खर्चा घटा और एक्सपोर्ट की आमदनी बढ़ी तो व्यापार में जो सरप्लस है वो हमारे फेवर में हो जाएगा और ट्रेड सरप्लस अगर हम कर पाए तो सारी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमको सलाम करेगी जैसे चाइना को सलाम करते हैं क्योंकि चाइना ट्रेड सरप्लस वाला देश है सारी दुनिया झुक के सलाम करती है चाइना अमेरिका भी सलाम करता है चाइना तो हमारी हैसियत भी चाइना जैसी हो सकती है और हो सकता है थोड़े दिन में हम चाइना के भी आगे निकल जाएं यह सब कुछ हो सकता है अगर हम सब इकट्ठे होकर करने का संकल्प करें तो और एक दो छोटी बातें बताता हूं और क्या क्या हो सकता है जैसे ही रुपए की कीमत बढ़ी और डॉलर की कीमत घटी तो भारत की सारी संपत्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पचास गुनी महंगी हो जाएगी सारी संपत्ति मैं एक छोटे से उदाहरण से बात समझाऊं हम अभी आयरन और एक्सपोर्ट करते हैं एक डॉलर में 50 रुपए है तो हमारा आयरन और बिकता है 15 पैसे किलो और जब एक डॉलर में एक रुपया हो जाएगा तो यही आयरन और बिकेगा 7 रुपए किलो लगभग तो अभी जितना आयरन और एक्सपोर्ट करके हम कमाई करते हैं बहुत थोड़े आयरन और में उतनी ही कमाई हमारी हो जाएगी और फिर तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आयरन और क्यों बेचें, स्टील बना के बेचेंगे ना आयरन और क्यों बेचें, बॉक्साइड क्यों बेचें, एल्युमिनियम एल्यूमिनियम बना के बेचेंगे हम तो फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे पॉलिसीज तो में हमें कुछ कुछ चेंज करा के इकोनॉमिक लेवल पे कुछ कुछ चेंज करा के कुछ चेंजेस हैं जो माइक्रो लेवल पे हैं कुछ चेंजेस हैं जो मैक्रो लेवल पे हैं ये सारे परिवर्तन हम कर सकते हैं और इस देश को एक हस्ता खेलता खुशहाल समृद्धि वाला संपत्ति वाला देश बना सकते हैं जो अभी गरीब देश की गिनती में है और बहुत सारे काम हो सकते हैं आपको और छोटी छोटी बात बताऊं डॉलर रुपया बराबर हो जाए ना तो एक लीटर पेट्रोल 18 रुपए का मिलेगा आपको एक लीटर डीजल तेरह 14 रुपए का मिलेगा एक रसोई गैस सिलेंडर 45 रुपए का मिलेगा दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना और वापस न्यूयॉर्क से दिल्ली आना मात्र तीन चार हजार था रुपये में हो जाएगा जो अभी नब्बे में होता है इतनी चीजें सस्ती हो जाएंगी आपके बेटे या बेटी को इंजीनियरिंग कराना पड़ता है तो पांच साल में बारह पंद्रह लाख खर्च हो जाता है फिर मुश्किल से पच्चीस हजार खर्चे में ही आपका बेटा इंजीनियर हो जाएगा एमबीबीएस की पढ़ाई करानी है पचास साठ हजार में हो जाएगी सारी महंगाई उसी हिसाब से कम होगी जिस हिसाब से रुपए की कीमत बढ़ेगी आपको नहीं लगता राम आ जाएगा आप बोलोगे ये शेख चिल्ली के सपने क्यों दिखा रहे हैं ऐसे ही कहोगे ना मेरा ये कहना है कि दुनिया में हर हकीकत पहले एक सपना ही होती है हम जब उस पर काम करने लगते हैं तो वो सपना हकीकत में बदल जाता है जर्मनी दोनों देशों के नागरिकों ने 45 साल सपना देखा था कि हम एक होंगे एक होंगे एक होंगे 45 साल के बाद एक हुए अमेरिका के लोगों ने 250 साल सपना देखा कि एक काला आदमी हमारा राष्ट्रपति बनेगा बनेगा बनेगा मार्टिन लूथर किंग के जमाने से अब्राहम लिंकन के जमाने से बात चल रही थी अब बन गया बस इतना ही है सपना देखा जाता है उसके लिए प्रयास किया जाता है तो हकीकत में बदल जाता है अभी ये सपना है थोड़े दिन में हकीकत होगा आप सब हम सब मिल जाएं तो ये हमें करना है और एक छोटा सा काम करना है कि इस हिंदुस्तान में रुपये की कीमत बढ़ा के डॉलर की कीमत घटा के हम एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं वो क्या हमारे देश में आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत आ गए हैं। पेप्सिकोला कोका कोला कोलगेट पामोले प्रोक्टर एंड गैम्बुल रैकेट एंड कोलमैन जॉनसन एंड जॉनसन सी बाग आएगी सेंडोज बाटा एडिडासूमा बटरफ्लाई लोटो कोल्ड ये सब विदेशी घुस पड़े इस देश और हमारी सरकारों ने दरवाजे खोल दिए उनके लिए आ जाओ आ जाओ लूटो इस देश को लूटो उन्नीस में कहा हमने विदेशियों को क्विट इंडिया भारत छोड़ो अब 2009 में कह रहे हैं वापस आओ वापस आओ वापस आओ जिनको भगाया था उन्हीं को बुला रहे अंतर्वत इतना ही है कि भगाने वालों में उधम सिंह भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तांत्या टोपे झांसी की रानी इन्होंने भगाया था अंग्रेजों को बुलाने वालों में मनमोहन सिंह शरद यादव शरद पवार फिर हमारे अमर सिंह फिर ये सिंह और वो सिंह अंतर इतना ही है भगत सिंह मनमोहन सिंह इतना ही अंतर है कोई मुझे जब पूछता है ना आजादी के साठ साल में देश ने क्या खोया क्या पाया तो मैं एक वाक्य में कहता हूं इसको आप मेरे दिल का दर्द समझ ले ना इस पर हंसना नहीं आजादी के पचास साल में इस देश ने क्या खोया क्या पाया हमने भगत सिंह को खोया उधम सिंह को खोया चंद्रशेखर आजाद को खोया और हमने अमर सिंह को पाया यह है पचास साल की यात्रा अब अमर सिंह नाम नहीं है प्रतीक है और वो प्रतीक है इस देश में हर उस बात का जिसको आप खराब से खराब शब्दों में कहना चाहें तो कह लीजिए ये है आजादी के 50 साल इसको हम रिवर्स करना चाहते हैं बदलना चाहते हैं हम चाहते हैं फिर से भगत सिंह हो फिर से उधम सिंह हो फिर से चंद्रशेखर हो फिर से तांतिया टोपे हों हो सकते हैं हमारे संकल्पों से परिस्थितियों में से हमको ये लोग नहीं चाहिए जो आज हमारे राजनीतिक शिखर पर बैठे हुए इनमें तो किसी में ना कोई शऊर है ना कोई काम करने की क्षमता है अकल भी नहीं है हिंदुस्तान के बारे में समझ भी नहीं है आप देखो ना हमारे देश में कैसे कैसे लोग मंत्रालय में बैठते हैं जिसने कभी हिंदुस्तान के किसी गांव में चाय की एक दुकान नहीं चलाई वो कॉमर्स मिनिस्टर जिसको फाइनेंस का एबीसीडी नहीं आता वो फाइनेंस मिनिस्टर जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर नहीं मालूम है कि साइंस क्या होती है और टेक्नोलॉजी क्या होती है वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जिंदगी में जिसने स्कूल के मुंह नहीं देखे वो एजुकेशन मिनिस्टर कभी हल नहीं चलाया इस देश के खेत में वह एग्रीकल्चर मिनिस्टर कभी चरखा भी नहीं चलाया सूत भी नहीं काता, वो टेक्सटाइल मिनिस्टर और ये लंबी लिस्ट होते होते अंत में जिसने कभी कुछ नहीं किया वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपको बिना नाम लिए कहता हूं इस देश में कुछ प्रेसिडेंट ऐसे भी हुए हैं जो कभी स्कूल नहीं गए प्रेसिडेंट हो गए आप क्या करेंगे आपके नगर में अगर मैं आऊं ये कहने के लिए कि मुझे नौकरी चाहिए तो आप कहोगे मिस्टर राजीव दीक्षित आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन कल को अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन के आ गया तो आप ही मेरे गले में मालाएं डालोगे जिंदाबाद मुर्दाबाद करो तब क्या कर लोगे आप राज्यपाल बन के आ गया तब क्या कर लोगे वाइस प्रेसिडेंट बन के आ गया तो क्या कर लोगे मतलब बहुत साफ है व्यवस्था ऐसी है कि अज्ञानी आदमी ज्ञानियों पर शासन करता है इस देश में यही इस देश की सबसे बड़ी कमनसीबी है हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम सिर्फ आर्थिक रूप से ही देश को समृद्धशाली नहीं देखना चाहते इस देश की दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदलना चाहते हैं एजुकेशन हम बदलना चाहते हैं शिक्षा बदलना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा हमारे देश में आज ऐसी है जो पैसे पर बिकती है पैसे हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं जिनके पास नहीं है वो सिर्फ सपना देख सकते हैं। हमारा भारत दुनिया में अकेला एक ऐसा देश रहा है जहां शिक्षा को कभी पैसे से नहीं जोड़ा गया शिक्षा हमेशा से इस देश में निःशुल्क रही अगर शिक्षा पैसे से जुड़ती तो सुदामा कभी श्री कृष्ण के साथ पढ़ नहीं सकते थे गुरुकुल में क्योंकि सुदामा के पास तो कुछ नहीं था श्री कृष्ण के पास तो सब कुछ था श्री कृष्ण करोड़पति थे सुदामा रोडपति थे फिर भी दोनों एक ही क्लास में एक ही जगह बैठकर एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे क्योंकि शिक्षा पैसे से बिकती नहीं थी जिस देश में शिक्षा कभी बिकाऊ न रही हो उस देश में आज शिक्षा पूरी तरह से व्यापार बन चुकी है हमें यह बदलना है यह ठीक नहीं ज्ञानी व्यक्ति गरीबों के घर में भी पैदा हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अमीरों के ही घर में है तो वो वंचित रह जाए सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है हिंदुस्तान में हर ऐसे व्यक्ति के पास जैसे के पास पैसे नहीं उसके भी बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर चार्टेड अकाउंटेंट बनने का उतना ही अधिकार है जितना किसी करोड़पति के बच्चों को हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं इस देश आप बोलेंगे आएगी कहां से बहुत आसान है हिन्दुस्तान के बजट को उल्टा कर दो आ जाएगी अभी जो नेताओं पर खर्चे हो रहे हैं ना ये खर्चे नेताओं के घटा के शिक्षा पे करने लगो व्यवस्था हो जाएगी राष्ट्रपति का एक साल का खर्चा सत्ताईस करोड़ का है एक दिन का साढ़े सात लाख रुपए का है क्यों होना चाहिए इतना खर्चा राष्ट्रपति पे प्रधानमंत्री का खर्चा एक साल का 25 करोड़ का है उप प्रधानमंत्री का अगर पोस्ट हो जाए तो 22 करोड़ का है सारे मंत्रियों का साढ़े आठ करोड़ का है मुख्यमंत्री और राज्यपालों का मिला दिया जाए तो सतहत्तर हजार करोड़ का है और सारे के सारे कर्मचारियों का और पब्लिक सेक्टर और सबका इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो सवा लाख ,00 करोड़ का है ये खर्चा इतना क्यों होना चाहिए जब आपके सबसे गरीब आदमी को एक दिन में बीस रुपए नहीं है खर्च करने को और राष्ट्रपति पर एक दिन में साढ़े सात लाख रुपए खर्च हो इससे बड़ा अपराध क्या होगा क्राइम क्या होगा क्यों होना चाहिए इतना खर्चा जब इस देश का राष्ट्रपिता झोपड़ी में रह सकता है तो राष्ट्रपति क्यों नहीं रह सकता इस देश के लोगों की उंगली पकड़कर आजादी दिलाने वाला महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी अगर झोपड़ी में रहकर आजादी दिला देता है तो आजादी के बाद के नेता झोपड़ियों में क्यों नहीं रह सकते क्यों इतना खर्चा होना चाहिए उनके ऊपर और हमारा ये कहना है कि हमारे बच्चे अगर म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में पढ़ सकते हैं तो नेताओं के बच्चे क्यों नहीं पढ़ने चाहिए म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में उनके बच्चे अमेरिका और यूरोप में क्यों जाने चाहिए हमारा इलाज अगर सरकारी अस्पतालों में होता है तो मंत्रियों का इलाज क्यों नहीं होना चाहिए सरकारी अस्पतालों में वो क्यों एम्स में भर्ती होते हैं उनके कोई विशेष अधिकार हैं इसलिए ना हम तो विशेष अधिकार खत्म करना चाहते हैं आप दुनिया के तमाम देशों में जाओ फ्रांस में जाओ जर्मनी में जाओ डेनमार्क में स्वीडन में कहीं भी चले जाओ शाम को पांच बजे के बाद उस देश के राष्ट्रपति आपको सब्जी खरीदते हुए अपना थैला लटकाते हुए दुकानों में दिखाई दे जाएंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत में क्यों नहीं हो सकता साधारण आदमी की तरह जिंदगी क्यों नहीं बिता सकते उनको जेट सिक्योरिटी क्यों चाहिए वो कहते हैं जी इनको मरने का डर है तो मरने का डर है तो राजनीति में क्यों आए घर में बैठो अगर इतना रिस्क नहीं ले सकते तो किसने कहा था पॉलिटिक्स में आने के लिए घर बैठो ना अपना धंधा करो बिजनेस करो हमारे यहां तो जिन लोगों को मरने का डर नहीं था वही लोग राजनीति में आए थे भगत सिंह उधम सिंह चंद्रशेखर जिनको मरने का ही डर नहीं था जवान जिंदगी को दांव पे लगा देने का डर नहीं था वही पॉलिटिक्स में आए थे तो आजादी के बाद मरने का डर क्या है सिक्योरिटी पर इतना खर्चा क्यों और मेरा एक ही कहना है कि अगर इन नेताओं ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो इनको चिंता क्या मरने की कोई मारेगा क्यों और अगर इन्होंने बिगाड़ा ही बिगाड़ा है तो इनको क्यों नहीं मार देना चाहिए क्यों जिंदा रखना आप बताओ ना किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो आप चिंता क्यों कर रहे हो भगवान आपकी रक्षा करेगा और जो जिंदगी भर बिगाड़ा है तो आपको जिंदा क्यों रहने दिया जाए क्यों नहीं खत्म कर दिया जाए आपको इस व्यवस्था में तो ये फालतू के खर्चे जो नेताओं पर हो रहे हैं यही खर्चे को खत्म करके हम शिक्षा में खर्चा करने लगे तो हर गरीब आदमी का बच्चा बिना एक पैसा दिए पढ़ाई कर सकता है इंजीनियर डॉक्टर चार्टेड अकाउंटेंट मैनेजर आईएएस आईपीएस बन सकता है थोड़ा सा चेंज करना है सिस्टम हमारा मानना है कि सारे सांसद सारे विधायक वैसे ही साधारण तरीके से रहें जैसे इस देश का आम आदमी रहता है क्योंकि वो उसके प्रतिनिधि हैं वो करोड़पतियों के प्रतिनिधि नहीं है वो आम आदमी के प्रतिनिधि गरीब आदमी के प्रतिनिधि तो हम ये परिवर्तन चाहते हैं और हमारे ये सारे के सारे उद्देश्य एक ही बात को कहते हैं कि हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं सत्ता में नहीं सत्ता में कांग्रेस रहे या बीजेपी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हम चाहते हैं यह सिस्टम बदलना चाहिए नया सिस्टम आना चाहिए और वैसे भी ये सिस्टम जो चल रहा है ये कोलोनियल है अंग्रेजों का दिया हुआ है आपको मालूम है हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था टीबी मैकॉले की बनाई हुई ड्राफ्टिंग पे चलती है और टीबी मैकॉले ने 1840 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया अब आजादी के इतने साल के बाद हम क्यों ढोए उसको खत्म करो उसको नया ड्राफ्ट बनाओ नया पाठ्यक्रम बनाओ नया अभ्यासक्रम तैयार करो हमारी जो कानून व्यवस्था है वो आईपीसी सीआरपीसी और सीपीसी पर चलती है ये तीनों अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं अठारह के अब 1860 का आईपीसी 2009 में क्यों चलेगा और क्यों चलना चाहिए अंग्रेजों ने कभी इंडियन पुलिस एक्ट बनाया 1860 में अब वो 2009 में क्यों चलना चाहिए इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया 1860 में अब वो क्यों चलना चाहिए दो में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया अठारह में अभी क्यों चलेगा वो ये सब कानून तो अंग्रेजों ने भारत पर राज्य करने के लिए और भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए ये सब कानून आजादी के बाद क्यों चलने चाहिए खत्म हो जाने चाहिए 1947 में इनको खत्म होना चाहिए था नहीं हुए क्योंकि नहीं किए गए क्योंकि इस देश में हुआ इतना ही कि गोरे अंग्रेजों के हाथ से काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हुआ आजादी नहीं आई स्वतंत्रता भी नहीं आई सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ और अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों की एक फौज तैयार कर दी थी जिनके हाथों में वो सत्ता सौंप कर गए विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा और क्लेमेंट एटली ने उसको एंडोर्स किया विंसेंट चर्चिल कहता है कि हमें हिंदुस्तान को आजादी नहीं देनी है सत्ता का हस्तांतरण करना है और सत्ता भी ऐसे लोगों के हाथ में देनी है जो आत्मा से अंग्रेज हों शरीर से भले हिंदुस्तानी हों तो पूछ रहा है क्लेमेंट आ कि ये तो आपने धर्म संकट खड़ा कर दिया आजादी देनी नहीं स्वतंत्रता देनी नहीं सत्ता का हस्तांतरण करना और हस्तांतरण भी ऐसे लोगों के हाथ में जो आत्मा से अंग्रेजों तो बता तो दो कौन कौन है भारत में जो आत्मा से अंग्रेज है तो विंसेंट चर्चिल ने एक ही सेंटेंस में कहा था देखो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई है वो सब आत्मा से अंग्रेज है सत्ता उन्हीं के हाथ में दो और अंग्रेजों ने ताकत लगा दी इस बात पर कि इस लिस्ट के अलावा दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर होना नहीं चाहिए भारत को एटली कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमको कोई परवाह नहीं है सत्ता जब ऐसे भारतीयों के हाथ में जाएगी जो आत्मा से अंग्रेज हैं, शरीर से भारतीय हैं तो ये वही करेंगे जो हम कर रहे थे पिछले 250 साल और ये उसी रास्ते पे चलेंगे जिस पर हम भारत को चलाएंगे माने भारत आजाद होगा ही नहीं स्वतंत्रता कभी आएगी ही नहीं और वही हुआ जब अंग्रेजियत की आत्मा वाले लोग आकर बैठ गए ना तो बहस होना शुरू हो गई इस देश की संसद में पता है बहस किस बात पर हुई अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी भाषा रखनी चाहिए कि नहीं अब इस पर बहस क्या आप बताओ दुनिया के किस देश ने गुलामी के खत्म होने के बाद गुलामी की भाषा को अपने यहां जिंदा रखा चाइना गुलाम हुआ अंग्रेजों का आपको मालूम है ओपीएम ट्रेड वॉर में लेकिन आजाद होते ही उन्होंने अंग्रेजी को हटा दिया चाइनीज ही रही पूरे चाइना में जापान पे कभी अंग्रेजों का कब्जा हुआ आजादी के बाद जापान के लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना बंद कर दिया नफरत हो गई उनको अंग्रेजी से और आज हैसियत यह है कि जापान का प्रधानमंत्री अंग्रेजी जानता नहीं राष्ट्रपति भी अंग्रेजी जानता नहीं और सारी दुनिया में व्यापार करते हैं जर्मनी के लोगों ने अंग्रेजी को जड़ मूल से खत्म कर दिया अपने देश में से फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी को जड़ मूल से खत्म कर दिया अपने देश में से और तो और इजिप्ट जैसे देशों ने आजादी के बाद अंग्रेजी को जड़मूल से खत्म कर दिया हर देश का इतिहास पढ़ो तो एक ही बात समझ में आती है कि किसी देश ने पराई भाषा को विदेशी भाषा को अपने यहां राज्य भाषा नहीं बनाया राष्ट्रभाषा नहीं बनाया हम हिंदुस्तानियों ने किया ये काम शर्म आती है मुझे संविधान में ये एक धारा डाल दी गई कि दस साल तक अंग्रेजी में काम होगा फिर बदल दी जाएगी और वो दस दस साल करके 2009 आ गया अभी तक अंग्रेजी बदली नहीं जा रही है जिस अंग्रेजी को भारत के एक करोड़ लोग नहीं जानते उसी में पूरी राज्य व्यवस्था चलाई जा रही है कितना बड़ा क्रूर है यह देश का तंत्र कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं कोई मुकदमे की फरियाद को लेकर तो अंग्रेजी में ही ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी पिटीशन और अंग्रेजी में ही बहस करनी पड़ेगी और फैसला भी अंग्रेजी में आएगा जबकि मैं नहीं जानता उसे मुझे न्याय मेरी मातृभाषा में क्यों नहीं मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कोई लंदन से आए हुए लोग नहीं है इंग्लैंड से आए हुए लोग नहीं है वो इसी देश की माटी में पैदा हुए हैं उनको हिंदी क्यों नहीं आनी चाहिए कन्नड़ क्यों नहीं आनी चाहिए मराठी क्यों नहीं आनी चाहिए और अगर वो कन्नड़ मराठी हिंदी नहीं सीख सकते तो उनको पैकअप करके लंदन ही भिजवा देना चाहिए इस देश में उनकी जरूरत क्या है हम ऐसे न्यायाधीशों का खर्चा अपने टैक्स के ऊपर कैसे बोझा ले सकते जो हमारी मातृभाषा में फैसले नहीं दे सकते अपने न्याय की फरियाद करने का अधिकार अगर मेरी मातृभाषा में मुझे नहीं है तो और क्या अधिकार आप मुझे देंगे मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं मेडिकल साइंस में पढ़ना चाहता हूं मेरी मातृभाषा में उसकी सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश में सारी दुनिया के इंजीनियर जापानीज़ में तैयार होते हैं फ्रेंच में जर्मन में तैयार होते हैं तो भारत के इंजीनियर हिंदी में क्यों नहीं तैयार हो सकते मराठी में क्यों नहीं तैयार हो सकते इस भाषा की गुलामी को तो खत्म करना ही पड़ेगा शायद वैसे ही करना पड़ेगा जैसे अंग्रेजों की गुलामी को हमने खत्म किया शायद अंग्रेजों को जिस तरह से हमने मार के भगाया इस देश से वैसे ही अंग्रेजियत को भी मार के ही भगाना पड़ेगा इस देश से यह जाएगी नहीं आसानी हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें इस देश के साधारण नागरिक को मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार हो कितनी भी ऊंची पढ़ाई मातृभाषा में न्याय का अधिकार हो कितना भी ऊंचा न्याय मातृभाषा में उसको पत्र मिले प्रशासन के और शासन के मातृभाषा में ही उसका सारा काम चले वो अंग्रेजी क्यों सीखे क्योंकि इंग्लैंड में कोई हिंदी नहीं सीखता तो हम अंग्रेजी क्यों सीखें इंग्लैंड का कोई मां बाप इस बात के लिए परेशान नहीं है कि उसके बेटे या बेटी को हिंदी नहीं आती तो हमारे मां बापों को क्यों परेशान होना चाहिए कि हमारे बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती सिर्फ इसलिए कि सरकारी नौकरी अंग्रेजी में ही मिलती है कानून बदल दो सरकारी नौकरियों को मातृभाषा में देना शुरू करो अंग्रेजियत का भूत सबके सिर से एक झटके में उतर जाए ऐसा कानून हम चाहते हैं ऐसी व्यवस्था चाहते अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए जितने भी कानून हैं वो शिक्षा के हों न्याय के हों चिकित्सा के हों स्वास्थ्य के हों सब खत्म करना है और ऐसे कानून की संख्या चौंतीस है वो सब खत्म करना हम चाहते हैं और वो खत्म होंगे तभी हमारे शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी नहीं तो उनको शांति कैसे मिलेगी क्योंकि जिन कानूनों के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने प्राण दिए हैं अगर वही कानून आजादी के साठ साल बाद भी चल रहे हैं तो शहीदों को कौन सी श्रद्धांजलि हम दें एक अंग्रेजी कानून है उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट इस एक अकेले कानून में हिंदुस्तान के लाखों क्रांतिकारी मारे गए क्योंकि इस कानून में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है पिटने वाले किसी भी भारतीयों को राइट टू डिफेंस नहीं है पुलिस अधिकारी आपके ऊपर डंडे की बरसात कर सकता है आप उसका डंडा नहीं पकड़ सकते अगर डंडा पकड़ लिया तो केस आपके खिलाफ बनेगा कि आपने उस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका यह कानून है इंडियन पुलिस एक्ट और इसी कानून में लाखों क्रांतिकारी शहीद हुए हैं लाला लाजपत राय अंग्रेजी पुलिस अधिकारी की लाठियां खा खा कर ही शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को क्या श्रद्धांजलि दें और क्या जवाब दें कि जिस अंग्रेजी कानून से आपकी हत्या की गई थी आजादी के बासठ साल के बाद भी वो चल रहा है इस देश में क्यों चलना चाहिए खत्म करना पड़ेगा इस कानून को सारे कानून जो अंग्रेजों ने बनाए चौंतीस वो खत्म करना है इसके लिए भारत स्वाभिमान अभियान हम चला रहे हैं भारत को खाली आर्थिक रूप से समृद्धशाली ही नहीं बनाना चाहते हैं सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से भी ताकतवर देश बनाना चाहते हैं और एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो हमारे शहीदों के सपनों को पूरा करता हो इस देश में एक क्रांतिवीर हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उन्होंने इस देश के लोगों को एक बात सिखाई उन्होंने कहा कि स्वदेशी अगर नहीं अपनाओगे तो स्वराज नहीं आएगा इसलिए स्वदेशी की आदत डालो स्वराज अपने आप आएगा और यह कहा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी लूटमार करती थी इस देश में अंग्रेजों की कंपनी को भगाना था तो अंग्रेजी कंपनी का माल खरीदना बंद करो यह समझाया उन्होंने और देश के लोगों ने समझा उन्होंने सालों साल स्वदेशी आंदोलन चलाया इस देश में पांच छह लोगों की मदद से तिलक ने आंदोलन शुरू किया था छह साल में एक करोड़ चौबीस लाख कार्यकर्ता उनके आंदोलन में सदस्य हुए और उस आंदोलन की ताकत इतनी बड़ी थी 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था हिंदू मुसलमान के आधार पर यह स्वदेशी आंदोलन की ताकत पर बंगाल का बंटवारा रद्द कराया गया उन्नीस में और अंग्रेजों की पराजय हुई थी उस आंदोलन के कारण सारे भारतवासियों ने अंग्रेजी कपड़े पहनना बंद कर दिया अंग्रेजी कपड़े खरीदना बंद कर दिया अंग्रेजी चीनी खाना बंद कर दिया अंग्रेजी ब्लेड इस्तेमाल करना बंद कर दिया सारा देश स्वदेशी के रंग में रंग गया फिर गांधी जी आ गए उन्होंने इसको और तेजी से चलाया और ये देश एक दिन अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया क्योंकि अंग्रेजों का माल विकना जब बंद हो गया तो बिजनेस खत्म हो गया तो प्रॉफिट मिलना बंद हो गया तो वो झक थोड़ी मारते यहां रह वो चले गए अब हमें फिर वही स्वदेशी आंदोलन चलाना है क्यों बात ऐसी है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमने चलाया था अब पांच हजार विदेशी कंपनियां फिर आ गई हैं इस देश में उनके खिलाफ चलाना कैसे आ गई मैंने बताया ना भगत सिंह थे पहले अब मनमोहन सिंह है भगत सिंह कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो मनमोहन सिंह कहते हैं फिर से आ जाओ दरवाजा खुलाए तो पैक्सी कोला को बुला लिया कोका कोला को थम्सअप को लिमका को सिटरा को मिरिंडा को हजारों कंपनियों को बुला लिया गांव गांव कारखाने लगवा दिए उनका माल बिकने लगा अब हम वो माल खरीदने लगे तो उन कंपनियों को प्रॉफिट होने लगा अब वो प्रॉफिट लूट कर फिर यहां से लेके जा रहे हैं और सरकार उनकी मदद कर रही है इस काम सरकार को थोड़ा टैक्स मिल रहा है देश का करोड़ों रुपये लूट रहा है और लूट कैसे रहा है पैप्सिको का कोला दो अमेरिकन कंपनियां हैं मार्केट में बोतल बेचती है सॉफ्ट ड्रिंक की एक बोतल 10-12 रुपए की वो बेचते हैं उस बोतल को मात्र 70 पैसे में बनाते हैं वो और 12 रुपए में बेचते हैं अगर आप उनका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे ना तो हजारों प्रतिशत में है पानी बेचने का प्रॉफिट मार्जिन हजारों प्रतिशत एक साल में वो 700 करोड़ बोतल बेच लेते हैं कैसे तंदुलकर उनके लिए विज्ञापन करता है आमिर खान उनके लिए विज्ञापन करता है शाहरुख खान उनके लिए विज्ञापन करता है सलमान खान उनके लिए ये नाचने गाने वाले सब नचनीय गवनीय उनके लिए विज्ञापन करते हैं और हमारे देश के मूर्ख लोगों ने नाचने गाने वालों को हीरो बना रखा है इस देश के बच्चों को पूछो तुम्हारा हीरो कौन कहते हो सन्नी देओल आमिर खान सलमान खान किसी का हीरो अब भगत सिंह नहीं है हीरोइन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं है ऐश्वर्या रॉय है करिश्मा कपूर है ऐसा चक्कर फंस गया अब ये नाचने गाने वालों को पैसे चाहिए पैसे के लिए वो कुछ भी करते हैं आपको तो मालूम है सलमान खान पैसे के लिए शर्द उतार के डांस करता है मैं आपको लिटरली बता रहा हूं एक बार सलमान खान को मैंने ईमेल किया था मैंने कहा भाई तुम बार बार ये शर्ट क्यों उतारते हो तुमको कुछ खाद हुई है खुजली हुई है कुछ स्किन की प्रॉब्लम हुई है क्या चक्कर क्या है ये बार बार शर्ट उतार के डांस क्यों करते हो तो उसने कहा पैसे मिलते हैं कितने सत्तर लाख शर्ट उतारने के तुमने तो कहा एक करोड़ मिलेंगे फिर करोड़ में पेंट भी उतारेगा और दो करोड़ मिल जाए फिर कुछ भी उतारे ये तो नाचने गाने वाले लोग हैं पैसे के लिए कुछ भी करते हैं अब पैसे मिलते हैं तो वह विज्ञापन करते हैं हम लोग वो विज्ञापन देखते हैं तो फिर पेप्सी कोक पीते हैं फिर हम पैसा अमेरिका को भेजते हैं एक, एक बोतल अगर हमने पेप्सी पी लिया तो आठ रुपए भारत देश का अमेरिका को दे दिया दो बोतल पी लिया सोलह रुपए दे दिया तीन बोतल पी लिया चौबीस रुपए साल में सात सौ करोड़ बोतल हम पी जाते हैं छप्पन सौ करोड़ पांच हजार छ सौ करोड़ हम अमेरिका को दे देते हैं जिस देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है उस देश के लोग पैप्सी को पीकर पांच हजार छह सौ करोड़ रुपया अमेरिका को देते हैं और अपने को बहुत होशियार समझते उनको पूछो भाई क्या पी रहे हो कहते जी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं क्या मिलाया हुआ है इसमें मालूम नहीं पी रहे हैं लेकिन बहुत लोगों को मैं पूछता हूं कुछ मजा आता है कहते नहीं मजा नहीं आता नाक में जलन होती है गले में जलन होती है खट्टी डकारें आती है आंख में से आंसू निकलते हैं फिर पीते क्यों वो कहते हैं इसलिए पीते आमिर खान कहता है आमिर खान को पूछ लो वो पीता है क्या वो नहीं पीता आमिर खान को एक बार मैंने पूछा था ईमेल से क्या तुम कोका कोला पीते हो वो कहता मैं नहीं पीता क्योंकि ये पीने लायक नहीं है मैं बोला क्यों तो उसने कहा ये एसिडिक है मैं पूछा किसने बताया उसने कहा मेरे डॉक्टर ने बताया मैं पूछा कितना एसिड है इसमें तो उसने कहा ये नहीं मालूम आप देख लो तो उस दिन मेरे दिमाग में आया इसका एसिड चेक करो तो पेप्सिकोला का एसिडिटी मैंने चेक किया पीएच मीटर मैंने लाया और वो डिजिटल पीएच मीटर लाया ताकि वैल्यू एक्यूरेट आए डिजिटल पीएच मीटर को जब पेप्सी में डाला तो पीएच वैल्यू आया 2.4, पॉइंट दो दशमलव चार आपको मालूम है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये पीएच वैल्यू है 2.4। जिस एसिड से आप लेटरिन साफ करते हैं ना संदास, उसका पीएच वैल्यू है टू और वही पेप्सी का पीएच वैल्यू है टू फिर मुझे समझ में आया कि 2.4 पीएच अगर एसिड का है जिससे हम टॉयलेट साफ कर सकते हैं वही कोक का है तो पेप्सी कोक से भी टॉयलेट साफ होना चाहिए और करके देखा झक्काझक ज़क साफ होता <laughs> उस दिन से हम लोगों ने एक विज्ञापन शुरू किया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर और दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोग इसको पी रहे हैं और अकेले नहीं पी रहे हैं। घर में आने वाले अतिथियों को भी पिला रहे हैं एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है देवताओं को ही संडा साफ करने का पानी पिलाते रहते <laughs> क्यों पी रहे हैं इसको क्या जरूरत है पेप्सी को पी के देश को नुकसान शरीर को नुकसान शरीर को इतना नुकसान है 2.4 पीएच का आप कुछ भी पीएंगे एसिडिटी बढ़ेगी इपर एसिडिटी होगी अल्सर होगा पैप्टिक अल्सर होगा कल को कैंसर होगा मरेंगे और पेप्सी कोक में जो केमिकल मिक्स करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव उनके नाम सुनो आप उसमें मिलाते हैं मेलाथियन जो दुनिया का सबसे खतरनाक पेस्टिसाइड है उसमें मिलाते हैं एंडोसल्फान डाइक्रोमेट मोनोक्रोटोफॉस क्लोरोपाइरिफॉस और अभी भारतीय वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि अमेरिका और यूरोप के पेप्सी की तुलना में भारत के पेप्सी में 450 गुना ज्यादा जहर है ये हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं और वैज्ञानिक सरकार को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यह पैप्सिको को बंद करो ये जहर है सरकार कहती है नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है हमारे जहर बेचने का एग्रीमेंट ये समस्या है अब इसमें लूट रहा है देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं हमारे शरीर आपको मैं बताऊं आप हैरान हो जाएंगे पेप्सी की बोतल में अगर दांत डाल दो ना तो वो डिजोल्व हो जाता है ये दांत कभी डिजोल्व नहीं होता कोई आदमी मर जाए मरने के बाद आप उसका अंतिम संस्कार करो दांत कभी भी मरता नहीं आदमी मर जाएगा जल जाएगा राख में बदल जाएगा दांत सबके निकल आते खड्डा खोद के जमीन में गाड़ दो दस साल के बाद दांत निकल आते वो दांत को कोक की बोतल में डाल दो बीस पच्चीस से दिन से एक महीने में पूरा डिजॉल्व हो जाता है इतना खतरनाक है हम पी रहे हैं पैसे अमेरिका को जा रहे तो आप बोलेंगे क्या करें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वही निवेदन जो लोकमान्य तिलक ने 1905 में किया था आजादी लानी है तो स्वदेशी अपनाओ अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि आजादी बचानी है तो स्वदेशी अपनाओ पेप्सी कोक थम्स अप का सिट्रा सब बहिष्कार करो पैसे बचेंगे देश के आपके भी बचेंगे फिर पीने के लिए अपने पास नींबू की शिकंजी नारियल का पानी संतरे का रस मोसम्मी का रस गाय का दूध दही की लस्सी कुछ भी पियो और मैंने एक दिन हिसाब निकाला सारे हिंदुस्तानी पेप्सी कोक बंद करें उतने ही रुपए का गन्ने का रस पिए सात हजार करोड़ रुपए किसानों की आमंदनी बढ़ती है किसान करोड़पति होते हैं जो गन्ना पैदा करते हैं हमारी आदत बदलनी है हमको तो देश का भला हम कर सकते ऐसी कुछ और आदतें बदलो। फालतू तो जो विदेशी सामान हम खरीदते हैं सवेरे से शाम तक टूथपेस्ट घिसते हैं कॉलगेट क्लोजअप पेप्सुडेंट सिबाका फॉरन किसी भी पढ़े लिखे आदमी को मैं पूछता हूं कॉलगेट ही क्यों करते हो कहते हैं जी बहुत अच्छा है क्या अच्छा है कहते उसमें झाक बहुत बनता है तो झाक तो शेविंग क्रीम में भी बनता है झाक तो डिटर्जेंट पाउडर में भी बनता है शैंपू में बनता है शैंपू रगड़ लिया करो दांतों में जो झाग ही चाहिए आपको अब पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम कि ये झाग बनाना क्वालिटी है या नहीं है झाग बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट वो कैंसरस है दुनिया के हर देश में उसको बैन किया गया है तो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं फिर ये? अमेरिका में कभी आपको जाने का मौका मिले आप जाइए और एक अमेरिकन कॉलगेट खरीदिए किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से तो अमेरिकन कॉलगेट पर आप देखेंगे इससे छूट वार्निंग प्रिंट होती है अंग्रेजी में वो लिखते हैं कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ और उस वार्निंग में नीचे लिखते हैं प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो सिक्स इयर्स छह साल से कम बच्चे को नहीं देना क्योंकि उसे बच्चे चाट लेते फिर दूसरी वार्निंग लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन प्लीज कांटेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर माने गलती से किसी ने पेस्ट किया तो हॉस्पिटल लेके जाना फिर तीसरी वार्निंग होती है इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ऑनली इन पी साइज अगर आप बड़े आदमी हैं तो ब्रश पर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में पेस्ट लेना क्यों कैंसरस है भारत में क्या होता है टीवी में विज्ञापन दिखाते हैं ब्रश भर भर के पेस्ट लेना जल्दी मरना और अमेरिकन कॉलगेट और इंडियन कॉलगेट में जमीन आसमान का अंतर है अमेरिकन कॉलगेट में पता है जहां से कॉलगेट निकलता उसका माउथ जो है ना बिल्कुल छोटा है और यहां इतना बड़ा कर रखा जरा सा दबाव तो पूरा भर जाता क्योंकि उनको जल्दी बेचना है और आपको जल्दी मरना छोड़िए इस कॉलगेट क्लोजअप को फिर आप बोलेंगे दांत कैसे साफ करें नीम का दातुन जिंदाबाद टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री साइड इफेक्ट नहीं है एक्सपायरी डेट नहीं गांव गांव मिलता है गली गली मिलता है बबूल का दातुन नीम का दातुन करंज का दातुन पाखड़ का दातुन सब तरह के दातुन हैं पेस्ट की जरूरत क्या और दातुन से दांत जितने साफ होते हैं किसी से नहीं होते और दांत जितने मजबूत होते हैं दातुन से वो किसी से नहीं होते तो दातुन करिए नहीं तो दंतमंजन करिए आपके पैसे बचाइए देश के पैसे बचाइए ऐसे ही मेरा निवेदन है कि ये फालतू विदेशी शेविंग क्रीम क्यों लगाते हैं पामोले वोल्ड स्पाइस रेस में आप कहते हैं जी दाढ़ी बनानी है दाढ़ी बनाने के तो 20 तरीके हैं उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हम शेविंग क्रीम लगाकर दाढ़ी बनाते हैं ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये आपकी स्किन लगातार हार्ड होती जाती है रफ होती जाती है और रफनेस एक समय इतनी बढ़ जाती है कि दो बार तीन बार शेव करो तो भी क्लीनिंग नहीं आती क्योंकि वो शेविंग क्रीम ऐसी है उसमें केमिकल ऐसे है क्यों लगा रहे हैं बंद कर दो फिर आप बोलोगे दाढ़ी कैसे बनाए दूध से बनाओ थोड़ा दूध ले लो चेहरे पे मालिश करो एकदम चिकनाहट आ जाएगी फिर रेजर चलाओ बहुत क्लीन शेप बनती है दही ले लो दही दही को लगाओ फिर रेजर चलाओ और भी अच्छी शेप बनती है तेल ले लो तेल एक बूंद तेल पानी में मिला के चेहरे पे लगाओ फिर रेजर चलाओ डीप कट होता है बहुत क्लीन शेप होती है दूध से दाढ़ी बनाए ना बहुत मजा आएगा क्यों दूध जो है ना क्लींजिंग एजेंट है आपको मालूम है सारे ब्यूटी पार्लर्स में मिल्क क्लींजिंग ही किया जाता है आप रोज दूध से दाढ़ी बनाएंगे सारी गंदगी निकल जाएगी चेहरा चमकेगा स्मार्ट हो जाओगे आप सब फोकट में कल से ही शुरू करो मैं तो बहुत समय से करता हूं दूध से दाढ़ी बनाता हूं आप भी करो पैसे आपके बचेंगे अल्टीमेटली देश के बचेंगे देखिए देखे, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आमंदनी बढ़ानी है तो खर्चे को घटाना सबसे आसान तरीका है आप जितना खर्चा घटाएंगे आमंदनी उतनी ही बढ़ जाएगी देश की तो अपनी जिंदगी के छोटे छोटे खर्चे घटाओ देश का बड़ा खर्चा अपने आप घट जाएगा शेविंग क्रीम फालतू खर्च मत करो दूध से दाढ़ी बना लो दही से बना लो और आपको तो मालूम है हम दूध से शंकर भगवान को स्नान कराते हैं तो दूध से दाढ़ी क्यों नहीं बना सकते जब ईश्वर स्नान करते हैं तो हम तो दाढ़ी बना ही सकते हैं ना और मेरी तो एक और विनती है फालतू खर्चे मत करो साबुन लगाने में बाथ सोप टॉयलेट सोप जो आप लाते हो ना फालतू है क्योंकि जितने साबुन आप लगाते हो त्वचा पे सब रफनेस लाते त्वचा को रूखा ही बनाते हैं आप साबुन लगा के नहाओ दस मिनट के बाद नाखून से ऐसे लाइन खींचो सफेद रंग की लाइन खींचेगी क्या हुआ स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो साबुन सब सुखा देता है अब त्वचा का तेल सूख गया तो त्वचा रूखी हो गई अब आपको कोल्ड क्रीम लगानी पड़ेगी तो पहले साबुन लगाओ त्वचा को रूखा बनाओ फिर कोल्ड क्रीम लगाओ फिर उसको गीला करो क्या मूर्खता में फंसे हुआ साबुन ही मत लगाओ ना तो कैसे नहाओ चने के आटे से नहाओ बेसन से मुल्तानी मिट्टी से नहाओ बेसन ले लो दूध में मिला पेस्ट बना के रगड़ के लगा लो मुल्तानी मिट्टी रात में भिगो जो सवेरे लगा के नहा लो और या दूध से नहा लो हमारे देश में बुजुर्गों के पांव छुओ तो आशीर्वाद देते हैं दूधों नहाओ पूतों फलो तो कुछ तो मानो उनकी बात कभी किसी बुजुर्ग ने ऐसा बोला लक्ष्य लगाओ पूतों फलो लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो सब बुजुर्ग कहते हैं दूधों नहाओ पूतों फलो तो दूध से नहाओ और हम महाशिवरात्रि को शंकर भगवान को दूध से नहलाते हैं तो हम क्यों नहीं नहा सकते और मैंने एक दिन हिसाब निकाला सारे हिंदुस्तानी जो दूध से नहाने लगे तो दो फायदे होंगे पहला फायदा स्किन की रफनेस तो किसी को भी सुराइसिस नहीं होगा क्योंकि सोराइसिस होने की पहली कंडीशन है कि आपकी त्वचा में रफनेस होनी चाहिए तब सोराइसिस होता है फिर इचियोसिस नहीं होगा सोराइसिस इचियोसिस ना हो तो लाखों करोड़ों का जो खर्चा कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए वो नहीं करना पड़ेगा और दूध से नहाना शुरू करें तो गंदगी निकलेगी क्योंकि दूध सबसे अच्छी क्लिनसिंग करता है गंदगी निकलेगी त्वचा साफ रहेगी त्वचा के रोग नहीं होंगे और दूध से नहाएंगे तो बिक्री दूध की बढ़ेगी तो मुनाफा किसानों को मिलेगा कितने फायदे हैं आप करो कल से ये दूधो नहाओ पोतो फलो फालतू खर्चे कम करो मेरे कहने का एक ही मतलब है फालतू में कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं हम वो बंद कर दो फेरल लवली यूज करते हैं बहुत सारे हिंदुस्तानी और एक ही तर्क है कि इससे गोरापन आता है फेरल लवली को मैंने एक भैंस को लगा के देखा चार साल वो अभी भी काली की काली है कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे काला काला है गोरा गोरा है क्रीम से कोई नहीं होता अगर जो क्रीम लगा के काला गोरा होने लगता तो अफ्रीका में तो कोई काला नहीं रहना चाहिए यह मूर्ख बनाने वाले विज्ञापनों को देखकर आप सामान खरीदना बंद कर दो तो होगा क्या इससे मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा कि टेलीविजन के एडवर्टीजमेंट जो हम देखकर खरीदना बंद करें सामान तो देश का दो लाख बत्तीस हजार करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं और जितनी आपने बचत की उतनी ही आमंदनी बढ़ा सकते हैं। तो आपके व्यक्तिगत जीवन में आप स्वदेशी व्रत का पालन करो स्वदेशी धर्म का पालन करो तो वही रास्ते पर हम चल पड़ेंगे जिस पर कभी गांधी जी चले थे तिलक चले थे हम भी वही रास्ते पर चल पड़े अंतर इतना ही है कि उन्होंने आजादी लाने के लिए ये रास्ता अपनाया था हम आजादी बचाने के लिए ये रास्ता अपनाना चाहते हैं आजादी को खतरा पता है किस बात से है एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और आजादी चली गई अब पांच विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं आजादी फिर जा सकती है इसलिए हमें यह करना है अब आप ये पूछोगे पता कैसे चलेगा कौन सा सामान विदेशी कौन सा स्वदेशी तो हम लोगों ने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक पुस्तक बनाई है उसका नाम है जीवन दर्शन वो पुस्तक आप ले लो हर जगह मिलती है पतंजलि योग पीठ पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान के सब जगह मिलती आप उस पुस्तक के पीछे के पन्नों को देखोगे तो उसमें लिस्ट है कौन सी वस्तु विदेशी कौन सी स्वदेशी वो लिस्ट को आप जेरोक्स करा के घर में लगा के रखोग और जब भी बाजार जाओ तो देखकर जाओ कि एक भी विदेशी माल हमारे घर में ना आए जितना संभव है हम स्वदेशी का पालन करें जिंदगी में एक सिद्धांत आप बना लो बी इंडियन बाई इंडियन भारतीय बनो भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करो तो यह सिद्धांत आपको भी मदद करेगा देश को भी मदद करेगा तो ऐसे कुछ काम हमें करने हैं भारत स्वाभिमान की मदद से स्वदेशी आंदोलन चलाना है शिक्षा व्यवस्था को बदलना है राजनीतिक व्यवस्था को बदलना है करप्शन को ठीक करना है हमारे कानूनों को बदलवा के नए कानून बनाने हैं ऐसे नौ काम करने के लिए ये भारत स्वाभिमान हमने बनाया आप इसमें हमारी मदद करें मदद कैसे हो सकती है हम भारत स्वाभिमान में इस समय मेंबरशिप कैंपेन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बना रहे हैं हमारा टारगेट है पांच करोड़ लोगों की सदस्यता राजनीतिक दलों से ज्यादा हमारे पास मेंबर होने चाहिए ताकि हम उनको कंट्रोल कर सकें और उनको डिक्टेशन दे सकें उसमें आपकी मदद चाहिए आप जितनी जल्दी इस मेंबरशिप कैंपेन में मदद करेंगे हमारा काम उतना ही जल्दी होने वाला मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी भी नहीं कर सकते लेकिन आप सब लोग मिल जाएंगे तो जरूरी काम हो सकता है संघीय शक्ति कल युगे कलयुग में संगठन की शक्ति है तो आप हमारे इस संगठन की शक्ति बने ये बात अपील के रूप में मैं आपसे कहने आया आप इस संगठन के लिए फॉर्म ले लें स्थानीय समिति के पास इसके फॉर्म मौजूद हैं। वो भर के आप जमा कर दें इक्यावन रुपए की मेंबरशिप फीस है कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है आप साधारण मेंबर हो सकते हैं विशेष सदस्य बनना है तो 1100 सौ रुपए की फीस है वो आप देंगे तो ट्रस्ट में जाएगी और ट्रस्ट के ही काम में आएगी और आप जब मेंबर हो जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग देने के लिए हरिद्वार बुलाया जाएगा स्वामी जी खुद आपको ट्रेनिंग देंगे और अगर वहां ट्रेनिंग नहीं होगी तो यहां आपको ट्रेनिंग मिलेगी ट्रेनिंग देके आपको तैयार करना है फिर आप गांव गांव जाएंगे ये सब बातें लोगों को सिखाएंगे बहुत जल्दी चेन रिएक्शन इस देश में शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी ये ताकत खड़ी हो जाएगी और बहुत जल्दी हम वो सपना पूरा कर पाएंगे जिसके लिए हमने ये अभियान शुरू किया है आपकी मदद चाहिए आपकी ताकत चाहिए तो यही कहने के लिए मैं आया अगर आप हमारे संगठन में जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप नहीं भी जुड़ेंगे तो भी हमको खराब नहीं लगेगा दूसरे जुड़ेंगे हम बहुत स्पष्ट हैं हमारा मानना है कि आप अगर हमारे साथ आते हैं तो यह काम जल्दी होगा नहीं आते हैं काम तो होगा थोड़ी देर में होगा बस इतना ही है आप जुड़ जाएंगे तो अपने बच्चों को गर्व से कहेंगे कि आजादी की लड़ाई तो हमने नहीं लड़ी लेकिन आजादी बचाने की लड़ाई जब चली थी तो हम भी उसमें शामिल थे तो बच्चे आपका सम्मान करेंगे नहीं जुड़ेंगे तो आपके बच्चे आपको गालियां देंगे कि तुम क्या कर रहे थे जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो अपने बच्चों के सामने आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े अपने पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े इसके लिए आप इसमें जुड़िए लोग तो बहुत हैं जो जुड़ेंगे आप निमित्त बन जाएंगे काम तो होने ही वाला है क्योंकि ईश्वर की योजना है ये काम होना है ईश्वर अगर आपको निमित्त बनाता है तो आपके लिए धन्यवाद है नहीं तो किसी और को निमित्त बनाएगा नदी का प्रवाह रुकता नहीं है वो सनातन चलता रहता है आपकी ताकत कितनी है अंजुली भरने की यह आप पर निर्भर तो मैं तो आया आपको स्टैंडिंग ऑफर देने के लिए आप आइए हमारे इस अभियान में जुड़ जाइए हम कुछ कर रहे हैं आप भी लग जाइए आपको भी संतोष होगा हमें खुशी होगी तो ये अभियान आपका है हम सब इस अभियान को कामयाब बनाएं सफल बनाएं सार्थक बनाएं ऐसी भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद देता हूं जो कुछ मैंने कहा वो आप दूसरों को भी कहें तो और अच्छा मल्टीप्लाई होना चाहिए और आप ये कहने के लिए दूसरों को कन्विंस करने के लिए चाहें तो मेरे व्याख्यान के सीडीज ले जाएं पीछे हमारे कुछ सहयोगी हैं उनके पास मेरे कुछ एमपी थ्री फॉर्मेट के सीडीज हैं एक सीडी में 20 घंटे का भाषण है ऐसे पांच सीडी हैं अलग अलग विषय पर व्याख्यान है आप ले जाइए किसी भी सीडी पर मेरा कॉपी नहीं है सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट क्योंकि मैं मानता हूं ज्ञान पर मेरा अधिकार नहीं है सभी का अधिकार है मैंने कहीं से ज्ञान लिया आपको दिया आप मुझसे लेके किसी और को दे दो यही भारत की परंपरा है हम ज्ञान को पेटेंट नहीं कराते हम सबके लिए खोल के रखते मैंने ये ज्ञान पाने में सालों साल लगाए हैं अध्ययन और अभ्यास में आप उसको दो तीन घंटे में समझ के दूसरों को समझाएं तो आप मुझसे भी ज्यादा काम कर पाएंगे क्योंकि आपका अध्ययन और अभ्यास का उतना समय बच जाएगा तो आप वो सीडी ले जा सकते हैं क्या आपके पास है सीडी पीछे है आप ले जाइए कॉपी करिए दूसरों को दीजिए एक से दूसरा दूसरे से तीसरा और जिसको कॉपी करें उसको कहिए तुम कॉपी करके किसी और को दो ऐसे उसको फैला